लेते हैं छाछ पी लेते हैं अन्न नहीं रहता है तो पर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ऐसा हो तो भजन बने इसलिए पश्यंती ते में रुचिराण्यम बसंता प्रसन्न वक्तारुण लोचना रूपाणि दिव्या वरप्रदानी साकम सा और जब इस प्रकार से मेरे स्वरूप का उन्हें दर्शन हो जाता है मेरी रसमई लीलाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन हो जाता है तो हृतात्म हृत प्राणाश्च उनका चित्त उनका मन उनका प्राण सब मेरी ओर खिंच जाता है और अनिच्छ में गति मणवी प्रयुंते फिर यद्यपि वे कुछ चाहते नहीं कि हमको अमुक मिल जाए अमुक मिल जाए परम पद मिल जाए पर बिना चाहे उन प्रेमियों को सब कुछ अरे जब ठाकुर जी मिल गए तो मिलना क्या बाकी रह गया सब कुछ उनको मिल जाता है और महाराज जी ऐसी अवस्था हो जाती है कि फिर उन प्रेमियों के सामने मैं कहता हूं साल ये मोक्ष ले लो सालोक के सालोक्य सार्टी सामीप्य सालोक के ले लो सामीप्य ले लो सारूप्य ले लो सायुज ले लो सब मोक्ष कहता हूँ ले लो लेकिन वे दीयमान न गृहती मैं बार बार देता हूँ पर वे लेते नहीं हैं क्यों बोले बिना मत सेवनम जना वे कहते हैं नाथ अपने महल की टहल दिए रहो और अब हमें दूसरा कुछ चाहिए नहीं जो चाहिए था वो तो मिल गया अब दूसरी कोई वस्तु हमें चाहिए नहीं इसलिए हे नाथ आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें हे माताजी मेरी शरणागति के अतिरिक्त इस जीव के कल्याण का और कोई दूसरा साधन नहीं है और मेरी शरणागति मेरे प्यारे भक्तों की संतों की कृपा के बिना सफल होती नहीं है इसलिए तीव्र भक्ति योग के द्वारा मेरे चरण कमलों में अपना संपूर्ण समर्पण कर देना चाहिए भगवान ने तीन मार्ग बताए एक तो भक्ति का प्रेम का मार्ग बताया इस मार्ग को भगवान ने कहा यह अर्चिरादि मार्ग है इसमें कहीं अंधेरा नहीं है ये प्रकाशयुक्त मार्ग है दूसरा मार्ग बताया धुंधला मार्ग धूम्र दु, मार्ग यज्ञाधिक कर्म करके निष्काम भाव से निष्काम भाव से करने पर ये भी भगवान की उपासना बन जाते हैं लेकिन स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति की कामना से इनको करने पर स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं और फिर वहां जब पुण्य का फल पूरा हो जाता है तो फिर उनको धरती पर आना पड़ता है इसको धूम्र मार्ग कहा और तीसरा मार्ग भगवान ने बताया तमो मार्ग देह गेह में आसक्त पुरुषों का मार्ग एक घोर अंधेरे वाला मार्ग है इस मार्ग में क्या है इस मार्ग में कष्ट ही कष्ट है दुख ही दुख है सारे जीवन संसार के व्यवहार में पड़ा रहता है मृत्यु आ जाती है मृत्यु के आने के बाद भी और वह अपनी मृत्यु को नहीं देखता श्री स्वामी जी का बड़ा प्यारा पद है ठीक इसी भाव से मिलता हुआ श्री स्वामी जी का बहुत प्यारा पद है काल खोपड़ी पर चढ़ा हुआ घूम रहा है और अरे अभागे तू देह गेह कुटुंब में फंस करके शीश पर काल खड़ा है उसे भी तू भूल गया बिल्कुल बाबा इधर भगवान के उपदेश की बात देख लो और इधर स्वामी जी का पद दिख बिल्कुल ऐसे लगता है कि एकदम एक वाक्यता हो रही है हरि के नाम को आलस कत करत है रे। हरी के हमारे जड़खोर गोधाम में गौ माता का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है और आप सब जाकर के देखे भी हैं दो संरक्षण संवर्धन के साथ साथ वहां एक गौ उपासना का केंद्र है जहां गौ माता की उपासना की जाती है तो ऐसे जड़खोर गोधाम के सहायताार्थ भक्तमाल कथा उस जड़खोर गोधाम को समर्पित है आप सभी हरिभक्तों के सहयोग से आप सभी के मंगलमय प्रयास से आज हमारे जड़खोर गौधाम में लगभग साढ़े पाँच हजार गाय माता हैं जिनकी बहुत प्रेमपूर्वक सेवा हो रही है और आपको भी तो वो गाय ऐसी स्थिति में हमारे जड़खोर गौधाम में आई हुई हैं कि उन्हें देख कर के लगता है कि इनके प्राण भी कैसे बचाए जाएँ लेकिन उन्हें फिर भी उपचार दे करके औषधियाँ देकर के उनको स्वस्थ करके ऐसा बनाया गया है जिन्हें देख के लगता है कि अब ऐसा कोई कहेगा नहीं कि ये गाय ऐसी स्थिति की थी वही है कि दूसरी हो गई है क्योंकि हमारे यहाँ गौ माता की सेवा भगवत भाव से महाराज जी का उद्देश्य से महाराज जी बार बार कहते हैं यहाँ केवल और केवल गायों का संरक्षण नहीं करना हमें गौ माता की उपासना करनी है और उसी भाव से हमारे यहाँ गौ माता का पूजन होकर के नित्य प्रति उपासना का क्रम चलता है एक और विकल्प हमारे यहाँ है कि व्रजमंडल में जो गाय प्राय एक्सीडेंट से घायल हो जाती हैं गिर जाती हैं उनके हाथ पैर कई बार पैरों में बहुत जख्म हो जाते चोट आ जाती चल नहीं पाती हैं उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है भविष्य में एक हॉस्पिटल ऐसा बनाया जाए जिससे गौ माता की सुचारू रूप से सेवा हो सके उनके किसी अंग में बहुत अधिक पीड़ा हो तो उसका ऑपरेशन भी हो सके ऐसे मशीन भी वहाँ पर आ तो ये सब प्रयास जड़खोर गौधाम के द्वारा चल रहे हैं और सभी प्रयास फलीभूत एवं सफल होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है बस बात यह है आप सब हरिभक्तों के उसमें सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता होती है और समय समय पर आप सब जो सहयोग करते हैं उसके द्वारा ये प्रकल्प आगे भी बढ़ रहे हैं ऐसे ही आप सबके सहयोग के द्वारा हमारे जड़खोर गौधाम में जो जो संकल्प हमारे गौ भक्तों के हैं गौ सेवकों के हैं वो निश्चित रूप से परिपूर्ण होंगे और एक दिन ऐसा होगा वो दिन दूर नहीं हैं और और दूर से लोग आकर के देखेंगे कि जड़खोर गौधाम कितना अद्भुत है कैसी अद्भुत यहाँ की सेवा है कैसी अद्भुत यहाँ पर गौ उपासना हो रही है हमारे जड़खोर गौधाम में आपको नित्य प्रति बताया जाता है कि लगभग तीन लाख रुपये प्रतिदिन का खर्च है और वो खर्च आप सब गौ भक्तों के प्रयास के द्वारा ही गौ भक्तों के सहयोग के द्वारा ही पूर्ण होता है इसलिए आप सबसे प्रार्थना हम करेंगे आप सबका सहयोग ऐसे ही गौ माता की सेवा में समर्पित होता रहे घोषणाएं और भी हैं कल भी हमने कई लोगों के नाम की घोषणाएं की थी जिन्होंने गौ माता की सेवा में धनराशि अर्पित की है वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं आज ब्रज में महाराज श्री बार बार ये बात कहते हैं कि ब्रज में गौ संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे वृंदावन बिहारी ठाकुर जी भी गौ उपासना करने के लिए ब्रज में आते हैं हम लोग महाराज श्री से बार बार ये बातें सुनते हैं तो इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक मात्रा में गौ माता की सेवा करें और सेवा करके आज पुनः वो दृश्य हम लोगों के समक्ष हो कि गायंसों ब्रज छायो बैकुंठ हु बिशरायो और वो पूरा ब्रजमंडल जब गायों से आच्छादित हो जाएगा सब जगह गौमाता की सुंदर सेवा होगी तो निश्चित रूप से ठाकुर जी जो बैकुंठ को भी भूल के ब्रज में आने की प्रयास करते हैं ब्रज में है ही लेकिन गायों को देख करके और भी वो उवले होंगे प्रसन्न होकर के पधारेंगे तो हम घोषणाएँ नामों की कथा के उपरांत करेंगे एक घोषणा भी दिया है बलवीर सिंह यादव जी संभल उत्तर प्रदेश से हैं इनके द्वारा इक्यावन हज़ार की गौ सेवा समर्पित हुई है उनको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद अब हम पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रवण करेंगे हमारे बीच में हमारे महाराज जी के अतिशय अभिन्न परम पूज्य श्री रसिकदास जी महाराज पधारे हैं महाराज जी को माल्यार्पण किया है तो हम आप सब अब महाराज श्री के द्वारा श्रवण करें और इसी बीच में आज महाराज श्री के साथ मंच पर दिख रहे हैं हमारे पवन तिवारी जी जो भजनों के माध्यम से संपूर्ण देश में आप लोग इनको सुने होंगे आज वो भी यहाँ बैठे हुए हैं तो बीच बीच में हम लोग श्रवण करते रहेंगे अब हम पूज्य महाराष्ट्र के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करें हम सबको माल के माध्यम से भक्तों के साथ श्रवण कराएँ जय गो माता जय गोपाल कमल चिन्मकर भक्तजनमान शवासा श्रीरामचंद्रा बागीषा से वदने लक्ष्मी से वक्षसे ये हृदय संविदमह भज विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षख्य परम धाम जगद तत् तहलाद नारद पराशर परा शरकुंडरीकाबरीशुकशनकाल मंगदाजुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण् परम भगवता कल्पतरूप्य से कृपा सिंधु्य चिता पाव्यो वै भक्त भक्ति भगवंत चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश विध्न अनुर मंगल आदि विचारि वस्तु न और अन हरिजन कौयस गाम ते हरिजन मंगल रूप सब संग न मिले मिल निर्णय किया पुराण इतिहास बजवे को दोई सुगर के हरि के हरिदास श्री गुरु आज्ञा गई हरि भक्तन को यश गाओ भवसागर से तरन को नाहीं पाओ श्री हरिजो आय विराज तथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब फद रज हमदास तुम पाछे जो श्रोता है रसखान खान जिनके सकल मनोरथु पू बहुश्री भगवान बार बार पद बंदों श्री नाभा आभा जिन काढ़्यों गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसद प्रियादास जु के पद कमल्लो बारंबार की नि भक्ति रस बोधिनी तीका सपसार चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूल सर्व सुशिर धरी राखी हो मेरी जीवनो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे कोविंद गोविंद राधे राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे राधे राधे को Radhe Radhe Govind Govind Radhe Radhe Radhe Govind Govind Radhe Radhe Radhe Govind Govind Radhe Radhe Radhe Govind Govind Radhe de ko bind govind radhe radhe radhe govind govind radhe radhe radhe ko bind govind govind radhe radhe radhe ko राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा लल्लभ लाल राज महाराज की जय, श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय, श्री भक्तमाल जू की श्री नाभागो गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री प्रियादासी महाराज की जय, श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त सम ब्रजवासीनिक्री नेह बिहारी लाल की जय. जय जय श्रीरा हे हरिशरण भक्तवांचा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्रीयुगल सरकार की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में परम पवित्र वैष्णव मास श्री दामोदर कार्तिक मास के पवित्र अवसर पर श्री गोविंद विहार के इस दिव्य भव्य लीला सत्संग मंडप में श्री गोवर्धन डीग के निकट स्थित श्री कामबन के क्षेत्र में स्थित भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम में जिसे पुराणों में कामद बन भी कहा गया है ऐसा वर्णन प्राप्त होता है श्री नारायण भट्ट जी के ग्रंथ के अनुसार जहाँ उन्होंने ब्रज महिमा का वर्णन किया है तो ठाकुर जी जब गोचारण कर रहे थे तो कामधेनु गाय भी ठाकुर जी के गायों के झुंड में सम्मिलित होकर और ठाकुर जी की गोचारण लीला में पधारी ब्रज की गायों के सौभाग्य है कि ठाकुर जी उनको गोचारण लीला कर रहे हैं तो इससे आकृष्ट होकर स्वयं कामधेनु गैया भी शुरभी गाय भी कामधेनु गाय भी ठाकुर जी के गायों के झुंड में सम्मिलित हुई इसलिए सुरभिवन उसको कहा और ठाकुर जी ने कहा कि यह वन सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा इसलिए पूरा पौराणिक नाम है कामध सुरभिवन ब्रुज में काम कामवन के अंतर्गत कामद कामध सुरभिवन ये आया है एक दूसरा नाम और पुराणों में प्राप्त होता है प्रतिज्ञावन ठाकुर जी के विविध रास हुए हैं उसमें अंतिम रास प्रतिज्ञावन में हुआ है यही ठाकुर जी ने रास के समय प्रतिज्ञा की है और उसका प्रमाण आज भी वहां विद्यमान है सौगंधनी शिला जिसको छूकर ठाकुर जी ने सौगंध खाई कि हम ब्रज छोड़कर नहीं जाएंगे ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन तज अनत न जाऊंगो मोहिनद बाबा की आन और वह पूरा का पूरा क्षेत्र अत्यंत दिव्य है दादाजी आज भी वहाँ चार बजे से पाँच बजे के बीच में पर्वत में शंख घड़ियाल घड़ी घंट की आवाज़ सुनाई पड़ती है पहला उत्सव जब हुआ था उस समय भी कई लोगों ने वो ध्वनि सुनी थी और हम भी सुबह सवेरे घूमने निकले तो हमको लगा कहीं आरती स्तुति हो रही है क्या तो हमने पूछा भी क्या घनश्याम दास बाबा के यहाँ आरती स्तुति बोले नहीं तो उस समय बताया कि यहाँ अभी भी गुफाओं में सिद्ध संतों का निवास है उनके ठाकुर जी विराजमान है तो ब्रह्मवेला में उनके यहाँ मंगला आरती होती उसका है उसका शब्द तो पौराणिक महात्म्य का जो कथन है उसे अक्षुण बनाए रखने के लिए पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी से विचार विमर्श हुआ और उन्होंने कहा कि नाम भले ही लंबा हो जाए लेकिन पौराणिकता सुरक्षित रहनी चाहिए तो ब्रज कामद सुरभिवन ये नाम वहाँ जो पूर्व निश्चित था वही सोचा गया पर हम लोग संक्षिप्त नाम में जड़खोर गोधाम इस नाम से सबको सुविधा भी है वो जड़खोर जगह है और जहाँ साढ़े पाँच हजार गोवंश सुखपूर्वक निवास कर रहा हो वह निश्चित ही गोधाम ही है और अत्यंत सुंदर बात ये है कि वहाँ का जो प्राकृतिक जो वहाँ का परिवेश है वह बहुत ही दिव्य है चारों ओर से पर्वत हैं और बीच में वह स्थल है इधर सामने भी पर्वत श्रृंखला है इधर भी पर्वत श्रृंखला है और ऐसी विचित्र छटा है बीच का जो क्षेत्र है जो चौड़ाई है वो लगभग चार किलोमीटर की है और उस क्षेत्र की लंबाई लगभग आठ या नौ किलोमीटर की है यदि पूरे क्षेत्र को गो अभयारण्य के रूप में विकसित किया जाए और राजस्थान सरकार सहयोग करे तो हम समझते हैं कि कम से कम एक लाख गोवंश वहां संरक्षित हो सकता है कितना कितना स्थल है संरक्षण के अभाव में पर्वत और वन दोनों ही नष्ट हो रहे हैं यदि सरकार सहयोग करे तो निश्चित वहाँ की प्राकृतिक छटा सुरक्षित रह जाएगी बच जाएगी और वहाँ से वो पर्वत वहीं तक नहीं वहाँ से आगे फिर आदि बद्री बद्रीनाथ परमदरा फिर नंदगांव बरसाना ये सब पूरी पर्वत श्रृंखला है इस पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को देखकर यह अनुमान होता है कि निश्चित ही वर्षा काल में चौरासी कोष ब्रज का गोवंश इसी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में ही संरक्षित होता होगा आज भी वर्षा काल में जब हरी हरी घास पर्वतों पर उगती है और गोमाताएं जब चरती हैं चढ़ती हैं चरने के लिए जाती हैं और अथवा वो लौटती हैं तो उस समय भगवान के लीलावतार काल की गोचारण लीला की जो छटा है उसे प्रत्यक्ष अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त है गायें जब उतरती तो लगता है कि ठाकुर भैया आ रही हैं और ये ग्वाल ग्वालवाल आ रहे हैं इनके पीछे निश्चित कृष्ण बलराम भी गोचारण करते हुए आ रहे हैं तो ये छठा दर्शन का सौभाग्य जड़खोर क्षेत्र में ब्रज कामद सुरभिवन में देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है बहुत थोड़े समय में बहुत अधिक विकास हुआ है कितने वर्ष हो गए स्थापना को चार वर्ष हुए लेकिन वहां जाने के बाद लगता है कि कम से कम पंद्रह या बीस वर्ष में इतना काम हो इतना काम चार वर्ष में हुआ है अब वो क्षेत्र बड़ा होने से बहुत जल्दी दिखता नहीं अभी भी वहाँ बहुत आवश्यकताएं हैं एक विशाल सेट बने जो कम से कम सौ बाई दो का हो जिसमें कभी विशेष परिस्थिति का समय होता तो गोवंश वहां खड़ा तो हो जाए कम से कम और अभी दो चार सेटों की और आवश्यकता है वर्तमान में जो गोवंश है उसे छाया में पहुंचाने के लिए सहयोग के बिना सेवा के बिना इतना बड़ा कार्य कम संभव है श्री ठाकुर जी की गौ माता की कृपा से उनकी प्रेरणा से प्रेमी भक्तों के हृदय में श्री गौ माता प्रेरणा करती हैं और वे अपना समर्पित सहयोग दे रहे हैं नहीं तो हमसे या संस्था से जुड़े हुए किसी भी गोसेवक से कोई पूछ दे कि आपके हिसाब किताब वाले संकेत तो यह दे रहे हैं कि अनुपात करीब करीब तीन लाख रुपए दिन का खर्च है जो सारा हिसाब कंप्यूटर पर है व्यवस्थित है एकदम पारदर्शी हिसाब गोशाला का बना करके गोपाल जी ने रखा है कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है तो आप साढ़े पांच हजार गोवंश के सेवा इतने कर्मचारियों की व्यवस्था है तो न्यूनतम खर्च तीन लाख रुपए से कम नहीं बैठता प्रतिदिन का पर किसी से भी पूछो या हमसे पूछो या आप लोगों में से किसी से पूछो तो क्या कोई उत्तर दे सकता है कि ये व्यवस्था रोज कहां से जुटती है एक दिन दो दिन की बात तो है नहीं नित्य की बात है और जो निर्माण चल रहा है वह इससे अलग है निर्माण का खर्च इसमें नहीं है निर्माण जो सैड आदि का हो रहा है वो इससे अलग है तो कोई पूछे कि इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ से होती है तो हम हम तो अत्यंत निश्चय पूर्वक करते हैं कहते हैं ये संपूर्ण व्यवस्था श्री जी ठाकुर जी की कृपा करुणा से होती है ठाकुर जी ही ग्वरिया गोपाल हैं यही नेह बिहारी सबके मन में प्रेरणा करके सेवा करवा लेते हैं तो मूल में तो सबके ठाकुर जी हैं हमारे में आपके हृदय में पुर रघुवंश विभूषण किंतु हम ये बात कहना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी सेवा को जुटाने के लिए भी कहीं न कहीं से कोई न कोई सेवा तो भेज रहा है ध्यान से सुने आप जिनको जानते हैं वे थोड़े लोग हैं ऐसे अधिक से अधिक लोग हैं जिनको आपने देखा नहीं है हमने देखा नहीं है वे भी सेवा कर रहे हैं वहां ऐसे हैं कि नहीं जो हमसे प्रत्यक्ष नहीं मिले हैं वो भी वहां सेवा कर रहे हैं निश्चित ही वे सब भाग्यशाली हैं श्रेष्ठ गो सदन में उनके द्वारा सेवा हो रही है और श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा से हमें यह विश्वास है कि संतों के मार्गदर्शन में संतों के दिशा निर्देशन में संतों के अत्यंत सुंदर व्यवस्थापकत्व में और आप सबके समर्पित सहयोग में यह संस्था निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर होगी हो रही है और होगी बीच बीच में आर्थिक संकट आ जाता है जैसे इस समय भी संस्था पर आर्थिक संकट चल रहा है यह बात बार बार कहने की नहीं है लेकिन जो यथार्थ सत्य है उसे छिपाया भी नहीं जा सकता आपने सुना होगा कि पूर्व में एक योजना बनी थी कि ब्रिज में गोमाता का एक ऐसा चिकित्सालय बने एक ऐसा हॉस्पिटल बने कि कम से कम 50 एम्बुलेंस गाड़ी गो बाहक रथ गो चिकित्सा वाहन कम से कम 50 वाहन हर समय तैयार रहें जिन गायों की चिकित्सा उनके स्थल पर जाकर संभव है गोशाला से एम्बुलेंस जाए डॉक्टर जाए और कहीं किसी भी गौशाला या किसी भी ब्रजवासी की गाय की निशुल्क समुचित चिकित्सा करें और कोई ऐसा गोवंश है जिसको हॉस्पिटल में भर्ती ही करना पड़ेगा तो उनको बहुत सावधानीपूर्वक लाया जाए और जो चिकित्सा सुविधा एक मनुष्य को उपलब्ध हो सकती है वो ऑपरेशन तक और सारी चिकित्सा सुविधा गो माता को उपलब्ध ऐसा विचार हुआ था क्योंकि हम समझते हैं कि ब्रिज में अभी इस प्रकार का कोई गो चिकित्सालय नहीं है अब काम इतना बड़ा है कि जैसे कोई बोना मनुष्य चंद्रमा को पकड़ना चाहे ऐसा काम ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है हमसे भी कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी आपने एक बार कथा में कहा था वो चिकित्सालय कितना बन गया कितना बन रहा है दो चार लोग हमसे पूछ चुके हैं तो हमने उनको यही कहा कि हमारे सामने जितना गोवंश उपस्थित है उसकी सेवा में ही प्रायः उसी की सेवा में हम लोग व्यस्त रहते हैं कोई ऐसी राशि बच नहीं पाती है कि जिससे आगे कोई कार्य आरंभ हो तो ये सब होगा तभी चाहे विशाल गोचिकित्सालय बनाने की योजना हो एक और मन में विचार उठता था कि प्राचीन हमारे ऋषियों की संस्कृति रही है वन्य क्षेत्रों में वैदिक गुरुकुलों की स्थापना तो वहां एक प्राचीन ऋषि कालीन एक संस्कृति का दृश्य साकार हो पलाश दंडधारी मौंजी व्रत दीक्षित ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करते हुए अग्नि गौ और गुरु की सेवा करते हुए नित्य संविधा करते हुए और वहाँ एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना हो कि लोग दर्शक भी अनुभव करें कि हाँ प्राचीन समय में हजारों लाखों साल पहले हमारे भारतवर्ष की यह गरिमापूर्ण परंपरा रही है ये स्वप्न वहाँ पहुँचने के बाद उठने लग जाते हमारे मन में भी आने लग जाते ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो लेकिन ये सब कार्य श्रद्धालु जनता जनार्दन के सहयोग से ही संभव है अभी परिश्रमी पुरुषार्थी महात्माओं की कमी नहीं है प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए पूज्य श्री पथमेढ़ा महाराज जी जिनकी प्रेरणा से यह दास भी यथकिंचित सेवा के कार्य क्षेत्र में आया है हम इसके लिए बहुत कृतज्ञ हैं पूज्य महाराज जी के साथ 2003 या 4 में पथमेड़ा कथा में गए थे तो उस समय ही मन में ये प्रेरणा मिली कि नहीं इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है देश में और वो कार्य होना चाहिए वो कार्य हो रहा है तो बहुत लंबा समय नहीं हुआ पथमेढ़ा संस्था को भी लेकिन गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए हैं उनके द्वारा और आज भी कार्य बहुत अच्छी गति से तीव्र गति से वहाँ कार्य हो रहा है वे तो ऐसे महापुरुष हैं जिनका चिंतन ही गो चिंतन है आहार से एक ही चिंतन उनका जगने से सोने तक गाय को छोड़ दूसरा चिंतन ही नहीं महात्मा ऐसे हैं जिनका जीवन इतना संयमित और इतना सात्विक है कि उनकी रहनी से लगता है कि निश्चित ही वे गो हैं गाय के जैसा सीधा साधा सरल स्वभाव उनका इतने बड़ी संस्था के संचालक होते हुए भी किसी गृहस्थ के द्वार पर नहीं जाते किसी के घर में नहीं जाते किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते फोटो नहीं खिंचाते किसी के व्यापारिक प्रतिष्ठान में नहीं जाते और द्रव्य का स्पर्श नहीं करते यह एक अद्भुत उदाहरण है हम तो कई बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पथमेड़ा महाराज के जैसे कम से कम एक एक संत भारतवर्ष के हर प्रांत में प्रकट हो जाएं और हर क्षेत्र में एक गोसेवा की बहुत बड़ी क्रांति आ जाए तो निश्चित गो संरक्षण गो संवर्धन इस देश में करना कठिन नहीं रह जाएगा सरल हो जाएगा गत वर्ष श्री रामनवमी के अवसर पर दमोह के पास फतेहपुर जगह फतेहपुर वहां के एक सिद्ध संत उनका शताब्दी महोत्सव और तिरोभाव महोत्सव एक साथ हुआ था भगवत प्राप्त सिद्ध संत श्री अजबदास जी महाराज जय जय सरकार जो अपने संपूर्ण जीवन में कंचन कामने के स्पर्श से मुक्त रहे और महाराज ऐसा अद्भुत जीवन था क्या कह अद्भुत जीवन था लोग कहते महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं कोई सेवक आया कोई उनके सेवक थे तो मन में भाव रहा होगा पुत्र का तो उन्होंने उस प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर दिया बोले तुम्हारा अमुक नहीं वो शायद उनके पास रहते थे तो उनके विवाह का मेलापक कहाँ विवाह होगा ये बता दिया और जो पुत्र जन्मेगा उसकी कुंडली पहले बना दी और कहा वही इस स्थान की सेवा करेगा और आज वही सेवा कर रहे हैं छोटे सरकार तो हमने आज एक जब से सूचना सुनी है हमारा हृदय बहुत पुलकित और गद है हमने वहां अभी साल भर हो गई क्या साल भर नहीं हुई अभी चैत्र की बात है चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुत् आठवा महीना चला है हमने वहाँ कहा था कि छोटे सरकार से हमारा आग्रह है कि इस क्षेत्र में गोवंश की कुछ दुर्दशा है यहाँ सेवा का कार्य छोटे सरकार आरंभ करें क्योंकि वे बड़े परिश्रमी पुरुषार्थी प्रमाद शून्य क्रियाशील महात्मा हैं। तो उन्होंने कहा महाराज हम बोलेंगे तो नहीं कि हम क्या करेंगे आप आशीर्वाद दें पर हम कुछ करके दिखाएंगे अभी हमने उनको कुंभ में बुलवाया था कुंभ में भी नहीं आए बोले तो महाराज हम आपके काम में लगे हुए हैं आज हमें सूचना मिली 20 एकड़ में उन्होंने गौशाला बनाई है एक हजार से ऊपर गोवंश इस समय सेवा प्राप्त करा आठ महीना पूरे सात महीने के भीतर हम गोविंद धाम की इस व्यासपीठ से जय जय सरकार की इस गौ सेवा को सादर प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे ऐसे ही निरंतर गौ सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ें हमने ये भी कहा था कि आप बड़े पैमाने पर यहाँ गोसेवा करेंगे गाय के लिए इस क्षेत्र में कोई काम होगा तो हमारी द्वारा यात्रा भी इस क्षेत्र की संभव होगी तो अब हम अपने ही वचन से बंध गए हैं तो जब इतने थोड़े समय में उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में गोवंश की सेवा करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है तो निश्चित समय की कमी यद्यपि बहुत अधिक हमारे पास रहती है फिर भी हम ध्यान में रखेंगे कि कभी गोसेवा का अवसर आवेगा तो हम भी फतेहपुर क्षेत्र में उपस्थित होकर के छोटे सरकार के इस कार्य में अपना सहयोग करें जै जैसे सरकार के कुछ कीर्तन भी हैं तो हमें तो याद है नहीं पर अभी अभी रसराज दास जी ने एक पत्रक पहुंचाया है तो लगता है कि वो ऐसे अवसर पर पहुंचाया है कि हमने चर्चा भी और उसी अवसर पर उन्होंने पर्चा भेजा तो लगता है कि ये ठाकुर जी का संकेत है कि हम जय जय सरकार की अजबदासी की इस वाणी का हम उच्चारण करके फिर कथा का आरंभ करें बहुत सुंदर पूज्य मामा जी की पदरचना परसों हमने गाई थी परसों की कल परसों और आज श्री जय जय सरकार की गो माता संबंधी रचना श्री कृष्णा को गौ पुकारे श्री कृष्णा को गौ पुकारे, श्री कृष्णा को कृष्णा को गौर में पुकार रे श्री, श्री कृष्ण को गौ में पुकार को गौ में पुकार रे श्री कृष्णा को गौ में पुकारष्ण को गौ में पुकार कृष्ण गौ में तेरे धर्म पुकारे भूमि तेरे धर्म पुकारे पुकारेरे धर्म पुकारिटे पुकारे भूमि भू टेर रही है पृथ्वी माता पुकार रही है और धर्म भी पुकार रहा है भूमि तेरे धर्म तेरे घर में पुकारे तेरे संत विचारे तेरे संत विचारे हा तेरे संत विचारे हाँ तेरे संत विचारे श्री कृष्णा को गौ पुकार पुकारे श्री कृष्ण कोय पुकारे श्री कृष्ण को गोए पुकारे मरत हे ये कलियुले करत है युगपति जग पहले मरत है युगपति जग पहले मरत है युगपति जग पहले मरत है योगपति जग पहले मरत हे पाप गगन गगन जिम्मे विजिता रे श्री कृष्ण को गौ पुकारे बाप बाप गगन जिमी तारे श्री कृष्ण गौए पुकारे बाप गगन जिमी तारे श्री कृष्णा को गौए गई जी मे तारे श्री कृष्ण गौए श्री कृष्ण को गौ पुकारे रे श्री कृष्ण को गौ को गए पुकार श्री कृष्णा को गौ और भरोसा था पर साधु ब्राह्मण इनमें तीन दोष कलयुग के कारण आ गए हैं लोभ क्रोध और असत्य तो इन दोषों के कारण अब उनमें रक्षा की सामर्थ्य नहीं रही इसलिए गाय ठाकुर जी को पुकार रही ये तो झूठे बचन उचारे तो साधु ब्राह्मण रक्षा न करें गृहस्थी लोग बचा ले गाय को बोले महाराज संसारियों की हालत तो और खराब है मात पिता कुल नीति धर्मा पिता कुल नीति धर्मा मातु पिता कुल नीति धर्मा माता पिता दूषक भय कुमा हा वेद विदूषक भय कुमा मानुष यहा मानुष त्रिया के सहारे सहारे, दे हर मनुष्य भगवत भागवत, भागवत पारतंत्र छोड़कर नारी पारतंत्र का अनुभव कर रहा है मानुष त्रिया के सहारे श्री कृष्णा तो गौ के सारे श्री कृष्ण को गौ पुकारे श्री कृष्ण को गौ पुकारे रे श्री कृष्ण को गौ पुकारे श्री कृष्ण को गौरे पुकारे रे श्री कृष्ण को गौ पुकारे श्री संत धर्म गऊ है तो। संतो दिज संत धर्म गौ है संत तो। संत गौ तो। सहे कष्ट रघु यदु पुल के तो। सहे कष्ट रघु यदु यद के यहाँ तो। युग युग कष्टन उबार रे श्री कृष्णा को गौ पुकारुआ रे श्री कृष्ण को गौवे पुकारे श्री कृष्ण को गौवे पुकारे रे श्री कृष्ण को गौ पुकारे श्री कृष्ण को गौवे पुकार कृष्णा कृष्ण गुवे पुकारे कबाई सा गौ में पुकारे ये तो बर जुते विचारे श्री कृष्णा को गौ में पुकारे वर धा माने बैल वृषभ गाय के दूध से सब सुखी होते हैं सब पोषित होते हैं बछड़ा बछिया तो पुष्ट होते ही हैं। मनुष्य भी पुष्ट होता है और सूखा भूसा खा करके गाय अमृत के जैसा मीठा दूध देती है और उसके पुत्र वृषभ भार बहन करके हल जोत करके हल में लग करके कृषि करते हैं लेकिन प्रभो इस कलिकाल में संसार की स्थिति बड़ी विकट हो गई है कन्या बिच दिव्य नर खावे आ कन्या दर दर खावे। बेच द्रिव्य नावे बेच दिव्युन खावे वर्धा गोरु बेच कटावे बैल गाय बेच कटावे और बैल गाय बेच के कटावे और बैल गाय बेच के कटाव दिन करे हाँ करे दीन गौ के नारे श्री कृष्ण को गौए पुकारे हाँ दीन करे गौ के नारे श्री कृष्ण को गौए पुकारे श्री कृष्ण को गौए पुकार श्री कृष्ण को गौ में कुष्ण को में कु खल बिनय करत है हाँ अजब दास खल विनय करत है तो अजब दास खल विनय करत है हाँ अजब दास खल बिनाय करत है गौ को दुख देख देखियो दहत है गौ को दुख देख देखियो दहत है गौ दुख देखत ही दहत है दुख दे कतियो दन ते बह पे श्री कृष्णा को गूंए uh पुकारे आने नन बहें पनारे रे श्री कृष्ण को गूंए पुकारे श्री कृष्णा को गूंए पुकारे श्री कृष्णा को गौए कृष्ण को गौ में पुकार को में बुकार श्री कृष्ण को गौ में पुकार कृष्णा को गौ में बुकार श्री कृष्ण को गौ में जय सरकार की जय वाह कितना सुंदर अद्भुत संतों की वाणी अपूर्व रस और प्रभाव को लेकर के रहती है सनातन धर्म में सबसे अधिक महत्व किसका है सृष्टि में सबसे अधिक महत्व तो किसका है? भगवान की सृष्टि में मनुष्य का महत्व तो बहुत अधिक है इसलिए भगवान ने का सबते अधिक भाए। सबसे अधिक मनुजमोही भाई मुझे मनुष्य सबसे अच्छे लगते हैं मनुष्य को छूटने का अधिकार प्राप्त है वो चाहे तो साधन करके सत्संग करके भजन करके संसार चक्र से छूट सकता है दूसरी योनियां भोग योनियां हैं उनमें यह सुविधा प्राप्त नहीं इसलिए लौकिक पदार्थ प्रारब्ध के अधीन होते हैं किंतु भगवत प्राप्ति भगवत साक्षात्कार ज्ञान उत्पन्न हो जाना बहुबंधन से मुक्त हो जाना यह प्रारब्ध के अधीन नहीं होता यदि इसको भी प्रारब्ध की परिधि में ले लिया जाए तो मनुष्य जन्म निरर्थक सिद्ध हो जाएगा फिर तो लोग कहेंगे हमारे प्रारब्ध में होगा तो भगवान मिल जाएंगे हमारे प्रारब्ध में होगा तो सत्संग मिल जाएगा हमारे प्रारब्ध में होगा तो हम भी भजन कर लेंगे कितने बेटा बेटी होंगे मकान बनेगा कि नहीं बनेगा व्यापार चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा कितना धन होगा कितनी आयु होगी कितनी विद्या होगी कौन से काम बड़े बड़े संसार में करेगा ये सब प्रारब्ध के अनुसार निश्चित हो जाते हैं आयु कर्म च वित्त विद्या निधन में बच पंचयितान ही गर्भस्थ से देना ये पांच चीजें गर्भ में निश्चित हो जाती हैं कितनी आयु होगी कितना धन होगा कौन से बड़े बड़े काम करेगा दुनिया में कितने पुल बनाएगा कितने मठ मंदिर बनाएगा कितने स्मारक बनाएगा ये सब भी प्रारब्ध में लिख जाता है ऐसा सुनते हैं कितना धन होगा आयु कर्म च वित्त विद्या कितनी विद्या होगी और कितनी अवस्था में मृत्यु होगी कब मरोगे ये भी सब निश्चित है लेकिन भजन सत्संग भगवत प्राप्ति की बात निश्चित नहीं है हाँ ज्योतिष के लोग बताते हैं कि आपका अमुक ग्रह अनुकूल है इसलिए आप इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं लेकिन बढ़ेगा कब जब चलेगा तब ना बढ़ेगा भगवत प्राप्ति में अपने परम कल्याण में प्रत्येक जीव स्वतंत्र है यही इस मानव जन्म की महिमा है ऐसा ना हो तो मानव जन्म की महिमा नहीं रह जाएगी मनुष्य आत्म कल्याण कर सकता है प्रत्येक मनुष्य को अपने कल्याण का पूर्ण अधिकार है इसलिए भगवान ने गीता में कहा मनुष्य को चाहिए कि वो अपना स्वयं का स्वयं ही उद्धार करे है? उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानमसाध स्वयं ही अपना उद्धार करे अपने को पतन की ओर न ले जाए मनुष्य स्वतंत्र है इसीलिए भाग्य के सहारे और संसार की चीजों को लेकर संतोष कर लो पर सत्संग और भजन और सेवा के मार्ग में भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए भजन करना चाहिए करेगा तो उसको लाभ होगा मनुष्य की बड़ी भारी महिमा है पर हमारे यहां शास्त्रों में मनुष्य के ज्ञान की अपेक्षा प्रमथगणों का ज्ञान अधिक उत्कृष्ट होता है इसलिए मनुष्य से प्रमथगण श्रेष्ठ हैं भागवत जी के पांचवें स्कंध के अनुसार भगवान ऋषभदेव करते हैं उनसे सृष्टि में श्रेष्ठता का क्रम बताया पंचभूतों की अपेक्षा पंचभूतों की अपेक्षा जिन पदार्थों में चेतना दिखाई पड़ रही है वृक्षादि वे श्रेष्ठ हैं और उन वृक्षाधिकों की अपेक्षा जो चलने वाले जीव हैं रेंगने वाले जो जीव हैं वे श्रेष्ठ हैं उनमें बहुत पैर वाले श्रेष्ठ हैं उन बहुत पैर वालों में चार पैर वाले श्रेष्ठ हैं और फिर इन चार पैर बालों से मनुष्य श्रेष्ठ हैं और इन मनुष्यों से श्रेष्ठ प्रमथ हैं भगवान विष्णुदेव जी प्रमथ रहे भूत प्रमथगण प्रमथ प्रमथगण ये सब इनसे श्रेष्ठ हैं एक मनुष्य से भूत प्रेत का ज्ञान ज्यादा होता है तभी तो प्रेत ने पता बता दिया तुलसीदास महाराज को कि हनुमान जी कहाँ कथा सुनने आते हैं तो मनुष्य से ज्यादा ज्ञान उसका सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया उनके अपेक्षा सिद्ध श्रेष्ठ हैं चारण श्रेष्ठ हैं गंधर्व श्रेष्ठ हैं और उन सब की अपेक्षा देवता श्रेष्ठ हैं देवताओं में देवराज इंद्र श्रेष्ठ है लोकपाल दिक्कपाल श्रेष्ठ हैं उनमें इंद्र श्रेष्ठ हैं इंद्र की अपेक्षा प्रजापति श्रेष्ठ हैं मनु श्रेष्ठ हैं और उन उन मनु श्रेष्ठ हैं इंद्र की अपेक्षा उनसे श्रेष्ठ प्रजापति हैं और प्रजापतियों में सबसे प्रधान देवाधिदेव महादेव हैं इसलिए उन सबसे श्रेष्ठ महादेव जी हैं इसलिए उनको महादेव कहा जाता है देवाधिदेव कहा जाता है शंकर जी श्रेष्ठ हैं और भगवान कहते हुए शंकर जी वैसे तो सनातन परमात्मा हैं किंतु सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से उनका आविर्भाव होता है इसलिए ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण शंकर जी से ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं और भगवान कहते हैं कि अब ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ कौन है तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूं क्यों इसलिए ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूं क्योंकि मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है इसलिए ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूं अब भगवान से पूछा जाए कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ आप हैं आपसे श्रेष्ठ कौन है तो ब्रह्मा जी कहते हैं समत् पर भगवान ऋषभ देव जी कह रहे हैं सम परोहम द्विज देव देवा समत्परो द्विज देव देवा यदि मुझसे पूछो कि आपसे श्रेष्ठ कौन है तो बोले हमसे भी श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं ब्राह्मण देव कहलाता हूँ ब्राह्मणों को अपना आराध्य उपास्य मानता हूँ मुझसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है नाम मात्र के ब्राह्मण को भी भगवान आदर देते हैं महाराज जी विप्र धर्माश्रयी वैदिक सदाचार संपन्न संध्या गायत्री संपन्न अग्निहोत्री वेदज्ञ ब्राह्मण प्रज्वलित यज्ञाग्नि के समान है धदक भी यज्ञ की अग्नि के समान है वो अग्नि बड़े से बड़े नगर को जला के भस्म कर सकती है इतनी शक्ति उस यज्ञाग्नि में वैदिक सदाचार से शून्य शौचाचार से शून्य संध्या गायत्री अग्निहोत्र वेद पाठ आदि से शून्य ब्राह्मण भी अग्नि के समान है पर वो चिता की अग्नि के समान है यज्ञ की अग्नि बहुत पवित्र होती है और चिता की अग्नि पवित्र नहीं होती है दूषित होती है लेकिन जैसे यज्ञ अग्नि जला सकती है ऐसे ही चिता अग्नि भी जला सकती है इसलिए नाम मात्र के ब्राह्मण के बध पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा लेकिन उस नाम मात्र के ब्राह्मण की भी हम हिंसा करते हैं तो हमें उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा हमको ब्रह्मत्या लगेगी ब्राह्मण के बहुत लक्षण हैं उनमें प्रधान तीन हैं जन्म तप और श्रुत कौन कौन लक्षण है जन्म तप और श्रुत जन्म माने महाभारत के अनुसार ब्राह्मण्याम ब्राह्मणाजा जातो, ब्राह्मण स्यान्न ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न जो है वो ब्राह्मण है ये जन्म हो गया दूसरा है श्रुत और तीसरा है तप जन्म से भी ब्राह्मण हो षडंग वेद का श्रवण किया हो और उसमें तप भी हो ये तीनों जिसमें होते हैं जन्म भी है तप भी है और शास्त्रों का ज्ञान भी है ऐसे ब्राह्मण को ऋषि कहते हैं ऐसे ब्राह्मण को क्या कहते हैं ऋषि ऐसा ब्राह्मण तो ऋषि है ऋषियों में श्रेष्ठ को महर्षि कहते हैं उसी कोटि के महापुरुष वशिष्ठादि के सदृश महापुरुष वे ब्रह्मषि कहे जाते हैं तो ब्राह्मणों में ऋषि कोटि के ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं उनमें महर्षि कोटि के ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और उनमें भी सर्वोच्च कोटि के जो ब्राह्मण हैं उन्हें क्या कहा जाता है ब्रह्मि कहा जाता है ये उपाधियां हैं ब्राह्मणों में भी और उन ब्रह्मषियों में ब्रह्मषि च्यवन का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है महर्षि च्यवन इतने प्रतापी महात्मा इतने प्रतापी महात्मा महर्षि च्यवन महाराज जी तप करते करते करते करते करते करते शरीर पर दीमक लग गई वामी का ढेर हो गया बलवीक हो गई और महाराज मनु के पुत्र सरियाती श्राद्धदेव मनु के पुत्र सरियाती वे अपनी सेना के सहित तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे च्यवन जी के आश्रम में पहुंच गए और वहाँ च्यवन जी की कन्या ने वन में विचरण करते हुए एक बामी के ढेर में दो ज्योति निकलते हुए देखी प्रकाश की ज्योति उसने सोचा कि इसके भीतर है क्या देखें तो बालिका ही थी उसने दो बड़े बड़े कांटे तोड़े और कांटे से छेद कर देखा किसमें क्या है वो महात्मा चिवन के नेत्र थे जो तपस्या के कारण इतने चमक रहे थे प्रकाश निकल रहा था महात्मा की आंख फूट गई और शरियाती के सहित सेना में जितने लोग थे सबके मलमूत्र बंद हो गए सब बीमार हो गए आहाकार मच गया बोले च्यवन जी का आश्रम में कोई अपराध तो नहीं बना राजकुमारी ने कहा महाराज ऐसा ऐसा हुआ उसमें से रक्त की धार निकली और मैं वहां से भाग चली सरिया ने प्रणाम करके कहा महाराज अज्ञान में अपराध हो गया क्षमा करें महर्षि ब्रह्मषि च्यवन बोले बोले राजन आपकी बेटी ने मुझे अंधा बना दिया धे का जीवन कैसा होता आप जानते हैं आप लोग ठीक तो हो जाएंगे पर हमारी सेवा कौन करेगा तब आपने कहा कि जिस कन्या ने आपका अपराध किया है वही आपकी सेवा करेगी तब आपने कहा कि किसी भी तपस्वी को किसी स्त्री शरीर से सेवा लेना वह उसके तपरूप साधन के विरुद्ध है नारी मात्र से सेवा नहीं लेनी चाहिए राजा संकेत समझ गए कि विवाह करें तो सेवा लेंगे तो उन्होंने विधिवत अपनी कन्या सुकन्या का दान च्यवन महर्षि को कर दिया और वे महर्षि उस अनिंद सुंदरी कमलगंधा पद्मगंधा राजकन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करके भी बहुत लंबे समय तक तपस्या में लगे रहे और बड़ी कठोरता दिखाते सुकन्या के प्रति उसको बहुत डांटते फटकारते प्रहार भी करने लग जाते फटकारते भी हजारों वर्ष बीत गया तब उनके मन में दया आई कि है बड़ी निष्ठावान पक्की है यह सेवा में एक दिन उन्होंने चिंतन किया तो देव वैद्य अश्विनी कुमार वहां उपस्थित हो गए अश्विनी कुमारों ने कहा कि महाराज आप ही इस ब्रह्मांड में ऐसे तेजस्वी ब्रह्मषि हैं कि हमारा अधिकार हमें दिलवा सकते हैं स्रौत यज्ञ में सोमस का निर्माण होता है और मंत्रों चार पूर्वक प्रधान देवताओं को सोम रस अर्पित किया जाता है तो इंद्र हमको अपनी पंक्ति में नहीं बैठने देते कहते तुम चिकित्सक हो वैद्य हो वैद्य हमारी पंक्ति में नहीं बैठ सकता अरे हम कोई धरती के हॉस्पिटल खोलकर बैठने वाले डॉक्टर तो नहीं हम तो देव वैद्य है हमको इतना निंदित क्यों मानते हैं देवराज तो हमें भी देव सभा में पंक्ति में बैठ करके सोम रस के पान का अधिकार प्राप्त हो बोले भाई हम तुम्हें अधिकार तो दिला सकते हैं पर हमारे बुढ़ापे को तो दूर करो हमारी आंख चली गई है तो हो जाएगा अब देखो च्यवन जी अपने तपस्या से कर सकते थे लेकिन तपस्या खर्च नहीं करना चाहते महात्मा तो अश्विनी कुमारों ने एक सरोवर में औषधियों को डाल दिया और वह औषधियों के डालते ही वो जल दिव्य हो गया और महात्मा जीवन का हाथ पकड़ कर के वे अश्विनी कुमार दो देवता हैं दोनों घुसे उसमें गोता लगाए और गोता लगा के जैसी बाहर निकले तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा गोता लगाते ही च्यवन जी तो गायब हो गए और अश्विनी कुमार के जैसे ही एक देवता और प्रकट हो गए तीन देवता हो गए एक रंग रूप के जितने सुंदर अश्विनी कुमार हैं उतने ही सुंदर एक और महान भाव प्रकट हो गए अब उस औषधि का प्रभाव था उसी से च्यवन जी का अश्विनी कुमारों के जैसा सुंदर स्वरूप हो गया था देवताओं में सबसे सुंदर अश्विनी कुमार है वैसा स्वरूप उनका हो गया अश्विनी कुमारों ने एक माला सुकन्या के हाथ में दे दी और कहा हम तीनों में से अपने पति को पहचान कर माला पहना दो। अब वो बड़ी संकट में पड़ी रंग रूप नाक नक्श सकल सूरत सब एक जैसी कहीं मेरा धर्म न नष्ट हो जाए उस पतिब्रता ने मन ही मन संकल्प किया यदि मैंने अपने मन वाणी से क्रिया से महर्षि जीवन के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का पुरुष भाव से स्मरण न किया हो स्वप्न में भी मेरे कोई पुरुष मात्र मेरे ध्यान में न आया हो तो मेरी मेरे सतीत्व के बल से मेरी दृष्टि इतनी दिव्य हो जाए कि मैं पहचान सकूं इनमें देवता कौन है और मेरे पति कौन है ऐसा उस पतिव्रता के संकल्प करते ही उसकी दृष्टि दिव्य हो गई उसे समझ में आ गया ये तो देवता हैं और ये मेरे पति हैं माला पहना दी विवाह हो गया अश्विन कुमार बोले अब हमारा अधिकार हमको दिलाइए कहते तभी से च्यवन प्रास निकल गया पर बढ़िया च्यवन प्रास भी लोग बनाते हैं और कुछ न कुछ लाभ तो होता ही है लेकिन चवन ऋषि के लिए जो बनाया गया था वो तो कुछ विलक्षण ही था अब तो पता नहीं दवाइयों के नाम पर लोग क्या क्या नहीं मिला देते हैं क्या क्या नहीं बना देते हैं अश्विनी कुमार तो चले गए और महर्षि च्यवन उनकी पत्नी सुकन्या ने कहा कि भगवान इतना सुंदर देवता को भी तिरस्कृत करने वाला सुंदर आपका स्वरूप और ये तो जैसा आपका वेश है उसके अनुरूप कम से कम निवास भी होना चाहिए जहां आप सब ठीक आपने तपोबल से एक मणियों से जटित स्वर्ण में महल प्रकट कर दिया और उसमें वे देवताओं को भी दुर्लभ जो भोग हैं उनको वे भोगने लगे उनके संकल्प से ही तमाम दास दासियों की सृष्टि हो गई वो सब सेवा में लगे रहते वीणा मुरज मृदंग आदि दिव्य वाद्य बजते रहते सरियाती के मन में आया कि मैं अपनी बिटिया से मिलके आऊं, वो आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री एक अत्यंत सुंदर पुरुष के साथ जिसके शरीर में स्वर्ण के आभूषण है मणियां जगमगा रही हैं, और उसके साथ चौसर खेल रही है सुकन्या ने देखा मेरे पिताजी आए हैं उठकर के सुकन्या ने चरणों में प्रणाम करना चाहा, महात्मा शरियाती पीछे हट गए और उन्होंने कार्य दुष्टा तूने मनुवंश को कलंकित कर दिया है एक वृद्ध ऋषि की सेवा में मैं तुझे समर्पित करके गया था उस ऋषि का त्याग करके तूने किसी सुंदर युवा पुरुष को स्वीकार कर लिया यह सुनते ही कानों पर हाथ सुकन्या ने रख लिया पिताजी इतनी कठोर वाणी का प्रयोग मत कीजिए आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है मैं आपकी बेटी जिसकी माता पतिव्रता हो जिसका पिता सदाचारी हो उसकी संतान कभी दुष्चरित्र नहीं होती है यह आपके जामाता महर्षि चवन ही है अच्छा इतने सुंदर कैसे हो गए सब कथा सुनाई देखो कुछ भी कहो सुंदरता की पूछ सब जगह है अब तक सरियाती नहीं कहे थे कि चलो महाराज अयोध्या चलो आप हमारे जामाता हैं थोड़ा लाज शर्म करते रहे होंगे कि बड़े बूढ़े को ले जाएं कहेंगे बताओ यही जमा मिला है इनको पर अब बोले महाराज अब तो आप कृपा करके अयोध्या पधारिए क्योंकि अयोध्या आपकी ससुराल है आप हमारे जामाता हैं बोले हाँ हम लोग ऋषि हैं ऐसे नहीं आते भोज भंडारा खाने कोई यज्ञ हो कोई उत्सव हो महोत्सव हो तो बुलाओ तो हम आई बोले महाराज ठीक है यज्ञ होगा यज्ञ का अनुष्ठान किया गया उस यज्ञ में वशिष्य जी की अनुमति से आचार्यत्व तो किया श्री चेवन महर्षि ने और सोमपान के लिए जैसे ही उन्होंने इंद्र के साथ अश्विनी कुमारों का आवाहन किया अश्विनी कुमार प्रकट हो गए इंद्र क्रुद्ध हो गया बोले बाबाजी हमारी आज्ञा के विरुद्ध आप अश्विनी कुमारों को सोमपान कराना चाहते हैं आप नहीं करा सकते चवन जी हंसने लगे बोले तुमको पीना हो तो आराम से पी लो चुपचाप हां ज्यादा नकड़ा मत दिखाओ नहीं इससे भी वंचित तो हो जाओगे हम इन्हें पिलाएंगे अच्छा देवराज के साथ इस प्रकार की टकराव की भावना तुम्हारी अभी समझ लो और तुरंत इंद्र ने वज्र उठाया महर्षि चवन को भस्म करने के लिए च्यवन जी ने हुंकार किया और हुंकार करते ही इंद्र वज्र के सहित स्तब्ध हो गया बिल्कुल काट के काट का उल्लू जैसा हो गया महाराज ना हिले ना डुले ना कुछ नहीं कर सके महाराज ऐसे ही हो गया ऐसे रह गया समझ गया इंद्र की ये महात्मा का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते बोले अब तू मेरे बल को देख तू तो वज्र उठाता मेरे बल को देख तुरंत महर्षि चवन ने अग्नि में आहुति दी और उसी समय एक मदासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया क्या नाम मदासुर उसका नाम था मद असुर लग गया तो मदासुर हो गया विचित्र कथाएं भगवान जाने ब्यासी महाभारत में लिखते हैं उस मदासुर का जबड़ा तो धरती पर था और उसका ऊपर का जो था ना तालू वो स्वर्ग को छू रहा था उसकी डाढ़े थी एक एक डाढ़ 100 100-100 योजन ऊंची थी 1200-1200 किलोमीटर के दांत थे उस महाराज बड़े बड़े पर्वतों के समान उसके एक एक डारो सौ योजन की थी इंद्र के तो पसीना छूट गया भगवान ये क्या है न भूतो न भविष्यति ऐसा आराक्षस आज तक देखा नहीं मदास ने कहा महाराज आज्ञा कीजिए खा जाए इस इंद्र को इंद्र ऐसे महाराज शरण में हूं शरण में हूँ शरण में हूं मेरी रक्षा कीजिए महात्मा और भगवान इनके सामने कोई शरण में हूं कह दे फिर तो पिघल जाती ब्रह्मा जी ने कहा महाराज छोड़ दो इसको मैंने इसको बहुत लंबी आयु दी है इंद्र को भगवान की विभूति है ये भी छोड़ दो बोले तो असुर तो क्या करेगा इस असुर को टुकड़े टुकड़े करके बांटना पड़ेगा तो मदासुर के कई टुकड़े किये गए उसमें कुछ लोगों को मद दिया गया युवावस्था को भी मद दिया गया वो भी असुर हो जाता है सत्संग न मिले तो जवान आदमी राक्षस हो जाता है उसमें भी मद कांश होता है युवतियों को भी मद दिया गया इसलिए उनको प्रमदा कहा जाता है हाथियों को मद दिया गया कई जगह मद बांटा गया वर्षा काल में नदियाँ भी मदमाती होती हैं उनको भी मत दिया गया तो उस मदासुर के कई हिस्से करके बांटे गए भजन सत्संग परायण लोग इस असुर के प्रभाव से बच जाते नहीं तो महाराज सब बहक जाते इंद्र बोले महाराज अब तो हमेशा अश्विनी कुमारों को अमृत पीने सोपरस पीने का अधिकार मिलेगा ये कथा हमें इसलिए सुनाई महाभारत की इतने प्रभावशाली ब्रह्मषि च्यवन उनके मन में आया कि मैं अब तपस्या करूं बहुत हल्ला गुल्ला मचा लिया तपोबल से अब भजन करना चाहिए तो वे तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे और श्री यमुना जी के जल में गंभीर जल में वे भीतर चले गए और भीतर जाकर के उन्होंने यमुना जी के जल में समाधि लगा ली सैकड़ों वर्ष जल के भीतर समाधि लगाए रहे एक समय की बात है मछुआरों ने जाल डाला महाजाल और जाल को जब खींचा तो अनेक मछली कछुआ तो जाल में फंस के आए ही महात्मा च्यवन भी उसी में फंसे चले आए वो तो सोचते थे कि जाल बहुत भारी खिंच रहा है कोई बड़ा महामत से होगा लेकिन इतने वर्षों तक जल के भीतर डूबे रहने के कारण श्री चवन ऋषि का संपूर्ण देह हरा हो गया था काई लग गई थी दाढ़ी जटा सब हरे हरे हो गए थे एकदम हरे महात्मा हो गए थे डर गए मछुआरे बोले महाराज मैं हम जानते नहीं थे कि इतने गहरे में आप बैठे हो क्षमा करो अपराध आप कुछ बोले नहीं मछुआरे भयभीत हो करके प्रतिष्ठानपुर पहुंचे प्रतिष्ठानपुर जिसे वर्तमान समय में झूसी कहा जाता है उस समय झूसी प्रतिष्ठानपुर के नरेश थे नहुस महाराजा नहुस चंद्रवंशी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा नहुस नहुस के पास गए बोले महाराज एक महात्मा जाल में फंस के आ गया है महात्मा राजर्षि राजुस दौड़े और आकर उन्होंने ऋषि को पहचाना शास्त्रांग प्रणाम किया और कहा महाराज प्रजा के द्वारा किया गया अपराध भी राजा को लगता है मेरी प्रजा के अज्ञानी मछुआरों ने आपकी तपस्या में विघ्न किया आप क्षमा करें और आप कृपा पूर्वक पुनः अपने तप के लिए प्रधारें आप प्रसन्न हों जिससे हम अपने प्रजा के सहित संतुष्ट रह सकें हमारा कल्याण हो सके चवन जी ने कहा राजन ये बेचारे मछुआरे गरीब हैं ये तो मत्स्य जीवी है यही इनका धंधा है रोजगार है तो इनका पारिश्रमिक इनको मिलना चाहिए मेरी कीमत इनको दे दो फिर मैं मुक्त होकर के फिर भजन करूंगा पर इस समय इनके परिश्रम से मैं कृत हूं परिश्रम करके उन्होंने मुझे प्राप्त किया है तो जब तक मेरा मूल्य इनको नहीं दिया जाएगा तब तक मैं इस जाल से मुक्त नहीं हो सकूंगा न उस बोले तो कोई बात नहीं ये तो सरल सी बात है क्या है एक हजार स्वर्ण मुद्रा इन मछुआरों को देकर के मैं आपको मुक्त करता हूं यह सुन करके च्यवन जी ने फटकारते हुए कहा कि अरे लगता है तुमने ज्ञानी विज्ञानी पुरुषों की सेवा नहीं की है मेरे जैसे एक महान सामर्थ्य संपन्न ब्रह्मर्षि का मूल्य केवल एक हजार स्वर्ण मुद्रा बोले तो ठीक है ये कम है तो एक लाख स्वर्ण मुद्रा बस इतनी सी मेरी कीमत बोले दस लाख स्वर्ण मुद्रा बस यही मेरी कीमत तो एक करोड़ स्वर्ण मुद्रा बोले तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो मेरे जैसे ब्रह्म की इतनी कम कीमत दस करोड़ स्वर्ण मुद्रा आज के पेट से हुआ गाय के पेट से जन्म होने के कारण इनका नाम गोजात हुआ गोजात ऋषि आए और उन ऋषि ने कहा ब्रह्मषि च्यवन का मूल्य एक गाय हो सकती है राजा बहुत प्रसन्न हुए बोले तो बहुत बढ़िया हुआ गायों की कमी तो थी नहीं एक सुंदर सीधी साधी सुलक्षणा पयस्वनी गाय दूध वाली गाय सवत्सा गाय सुंदर श्रृंगार करके राजा साहब लेकर के आए उस महाराज और कहा हे महर्षे आपके मूल्य के रूप में यह गाय में मछुआरों को देकर आपको मुक्त करता हूं यह सुनते ही श्री च्यवन जी के नेत्र भराए उन्होंने कहा राजन तुमने मेरी कीमत से कई गुना अधिक मूल्य इनको दे दिया एक गाय की जितनी कीमत है हम कहना ये चाहते हैं आज के प्रवचन में कि सबसे अधिक श्रेष्ठ भगवान भगवान से श्रेष्ठ ब्राह्मण और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि च्यवन की समता कौन कर सकता है और वे ब्रह्मर्षि च्यवन कह रहे हैं कि गाय की बराबरी तो मेरा जैसा ऋषि भी नहीं कर सकता इसलिए गाय की हत्या इससे बढ़कर धरती का कोई दूसरा पाप नहीं है कल स्कंद पुराण कव चापी पार्थिव गवाम प्रशस्यते वीरा सर्वपापहर स्मृतम हे वीरवर नहुस गायों के नामों का संकीर्तन गायों की कथा का श्रवण गो महिमा का श्रवण गाय का दान गाय का दर्शन इससे श्रेष्ठ कोई पुण्य कर्म नहीं है सर्व पाप हरम ये संपूर्ण पापों का हरण करने वाला है और शिवम परम कल्याण करने वाला है गावो वो लक्ष्म सदा मूलम सुपाप् न विद्यते अन्न में व सदा गाव देवा परम हवी लक्ष्मी की जड़ का नाम क्या है लक्ष्मी जी रहती कहां है वो लक्ष्मी के मूल का नाम है गाय गावो लक्ष्म सदा मूलम लक्ष्मी की भी जड़ गाय है इसका मतलब है सात्विक आर्थिक समृद्धि का आधार गोवंश का संरक्षण संवर्धन ही है उसी से सात्विक लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है कौन सी लक्ष्मी वो लक्ष्मी जो भगवान नारायण की प्राण है जो नारायण की प्राण लक्ष्मी है वो गोमाताओं से ही प्रकट होती है गोवंश की सेवा से ही प्राप्त होती है गायों में किंचित भी दोष नहीं है पाप नहीं है जिनके गोमय गोमूत्र की इतनी महिमा संपूर्ण रोग पाप ताप संताप का नाश हो जाए जिनके मूत्र में गोमय में इतनी सात्विकता हो उन गायों से श्रेष्ठ कौन हो सकता है कहा तक कहें देवताओं को पुष्ट करने वाली देवताओं को हविष्यन देने वाली गाय है गव्य पदार्थ ही देवताओं का अन्न है अन्न में व सदा गावो देवा नाम परमम परमी पूज्य श्री व्यास नंदन जी महाराज विराजमान हैं। देवताओं का आहार ये गेहूं चावल नहीं है उर्वशी जब धरती पर आई और महाराज पुरुर्वा का उसने वर्ण किया तो आहार के रूप में क्या कहा हाँ एक घड़ा गाय का ताजा घी यही मेरा आहार होगा जितने दिन उर्वशी धरती पर घी पी के ही रही महाराज उसने दाल भात फूल का साग नहीं खाया देवताओं का आहार ही घृत है घी से ही तृप्त होते दूध दही घृत यही उनका आहार है स्वाहाकार वसकार गोस नित्यम प्रतिष्ठित गावो यज्ञ नेत्रो वै तथा मुखम स्वाहाकार वशटकार ये दोनों गायों में प्रतिष्ठित हैं यज्ञेश्वरी कौन है बोले गावो यज्ञस्य से नेत्रियों यज्ञों का नेतृत्व करने वाली यज्ञाधीश्वरी गाय हैं क्योंकि यज्ञस्य मुखम यज्ञ का मुख गाय ही है इसलिए वेद में लिखा है गौरवा अग्निहोत्र गाय ही अग्निहोत्र है अमृतम लेता हो वहां के संपूर्ण वायुमंडल के पाप ताप संताप को गाय अपने श्वास प्रश्वास से ठीक कर देती पवित्र कर देती है निष्ट गोकुलम यस मुंचति निर्भय विराजय चास्यापकर्षति उस क्षेत्र के सारे पाप का आपकर्षण गाय कर लेती है वहाँ रहने वाले लोग निष्पाप हो जाते हैं गाव स्वर्ग सोपानम् गाव स्वर्गे पूजिता गाव काम दो नान्यत किंचित परम स्मृतम स्वर्ग की सीढ़ी का नाम गाय है स्वर्ग में भी गायों की पूजा होती है ये संसार की सभी गायें कामधेनु हैं हमारा विश्वास नहीं है संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति गोसेवा से हो जाती है शास्त्रों के अनुसार महर्षि च्यवन कह रहे हैं किंचित नान्यत किंचित पर स्मृतम गायों से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है सबसे श्रेष्ठ गाय हैं अंत में च्यवन महाराज कह रहे हैं इतो में प्रोक्त महात्म्यम भरतर्षभ गुणक देश वचनम शक्यम पारायण न तो हमने तो केवल एक संकेत मात्र किया है गो महिमा का पारायण संभव नहीं है अब गो महिमा सब सुनी राजा ने सुनी प्रजा ने सुनी मंत्रियों ने सुनी और उन मछुआरों ने भी सुनी तो वे मछुआरे बोले कि अब हम तो बड़े पापी हैं जब गाय की इतनी महिमा है तो महाराज हमारे कल्याण के लिए ये गाय हम आपको ही दान करते हैं च्यवन जी ने करुणावस्कुन उनके दान को स्वीकार कर लिया महाराज जी जैसे ही दान को स्वीकार किया सतपात्र को दिया हुआ दान निरंतर बढ़ता है कैसे बढ़ता है बोले जैसे राम जी का बाण ऐसे सतपात्र को दिया हुआ दान रामजी का बाण कैसे बढ़ता है तूणे नई कशरा करेण दशधा संधान काले शतम् चापे भूत सहस्र लक्ष्य गोटिश कधे अंते क्षोभितक्रम पराक्रमस्य महिमा यथा यमजी तरकस में एक बाण को पकड़ते हैं हाथ में पकड़ते एक के दस हो जाते हैं तरकस से एक बाण निकाला रामजी के छूती एक के दस हो गए ऐसे लाए तब तक सौ हो गए धनुष पर रखा हजार हो गए प्रतीजा खींची लाख हो गए छोड़ दिया करोड़ हो गए शत्रु तक पहुंच के अरब खरब हो गए और महाराज एक ही बाण सबका काम तमाम करके फिर लौट के तर्कस में आ जाता है राम का बाण एक ही बाण बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है घटता नहीं है ऐसे ही सतपात्र को दिए हुए दान का पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाता है पवित्र तपोधन वेदज्ञ ब्राह्मण सदाचारी ब्राह्मण दान के उत्तम पात्र हैं किंतु इन इन ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ दान की पात्र भूता गाय है आप लोग कहेंगे क्यों इसलिए क्योंकि महाभारत में लिखा गोसु पापमान विद्यते गायों में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है पाप नहीं है मनुष्य चाहे जितना सावधान रहे कुछ न कुछ दोष पाप हर मनुष्य में रहता है पर गायों में कोई दोष पाप नहीं रहता चाहे जितना बड़ा ब्राह्मण हो उसके मलमूत्र पवित्र नहीं हो सकते पर गाय का गोबर गोमूत्र अतिशय पवित्र है पापों का पिटाई किया रक्त रंजित कर दिया विद्यार्थियों को भी बहुत पीटा घसीटा और गायें भी भर के ले गए ऐसा भी सुनो क्यों भाई कितनी गाय नौ गाय भर करके ले गए बहुत पुलिस को फोन किया गया लेकिन पुलिस मौके पर उपस्थित नहीं हुई दुख है दुर्भाग्य है शासन प्रशासन नाम की चीज लगता है ही नहीं या फिर कई बार ये लगता है कि क्या ये सब शासन प्रशासन सब कसाईयों से मिले हुए हैं बदमाशों से मिले हुए हैं या कसाईयों की ही सरकार है पता नहीं क्या बात समझ में नहीं आता बड़ी दुखद बात है कान खोलकर सुन लें। साधु और ब्राह्मण की ये जो दुर्दशा है उसका मूल कारण है गोवंश प्रत्याचार। जिस दिन साधु और ब्राह्मण पक्का निश्चय कर लेंगे कि हम एक क्षण भी सह नहीं करेंगे गोवध भारत में फिर इन साधुओं में ब्राह्मणों में इतना तेज आ जाएगा कि किसी की हिम्मत नहीं जो इनकी ओर टेढ़ी नजर करके भी देख सके शक्ति का पुंज तो गाय हैं हमें आज चलते चलते सूचना मिली तो बड़ी पीड़ा भी हुई कि वृंदावन में ऐसी घटना घटी पूरे स्थान को तोड़ के चले गए महाराज बुलडोजर पूरा घुमा दिया कैसी विचित्र स्थिति आखिर महात्मा कहां जाएं और हम थोड़ी शिकायत भी करते हैं मीडिया की प्रचार तंत्र की टीवी वालों की कि जो समाज में अत्यंत घिनौनी घटनाएं हैं उनको तो घोट घोट करके जब टीवी खोलो तब तो वही सुनने को मिलेगा लेकिन आज गाय भर के वृंदावन से ले गए नौ नौ गाय भर के ले गए और साधुओं को ब्राह्मणों को रक्त रंजित करके चले गए ये घटना टीवी में नहीं आएगी ये राष्ट्रीय खबर नहीं बनेगी सही था कि गलत था भगवान जाने गोमांस भक्षण के आरोप में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके लिए सरकार की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उसे दे दिया गया 40 पैंतालीस लाख रुपए कहां से आया किसने दिया ये किसका धन है ये प्रजा का धन है उसको दे दिया गया ऐसे लगता है मानो भारत में जितने राजनीतिक दल हैं अब उनकी दृष्टि में कोई दूसरी प्रजा बची ही नहीं सहानुभूति पूरी तरह एक जगह इकट्ठी हो गई सब घड़ियाली आंसू बहाने लगे और ये आंसू केवल वोट के आंसू अल्पसंख्यकों का मत हमको मिल जाए इसी के आंसू और किस चीज के आंसू प्रेमिन का संख्याओं से भी नहीं है और एक पुलिस विभाग के एक अधिकारी ने गायों से भरे हुए ले जाते हुए कसाईयों के ट्रक को रोका तो उसको ट्रक से कुचल दिया गया कहां की घटना है, है? कहा की मुजफ्फरनगर की घटना मुजफ्फरनगर की घटना है उसको किसी ने नहीं दिखाया गोरक्षा के प्रयत्न में लगे हुए उस सज्जन गोभक्त पुलिस अधिकारी के लिए सहानुभूति के दो आंसू झूठे आंसू भी गिराने कोई नहीं गया कितने दुख की बात है दान मान सम्मान की पात्र भूता गायें हैं तो महाराज कहते थे कि गायों ब्राह्मण और साधु के लिए कट्टी घर नहीं खुले पर गायों के लिए बदशालाएँ खुल गई हैं इसलिए वर्तमान समय में गो सेवा से बढ़कर के कोई पुण्य का कार्य नहीं है सबसे पुनीत कार्य है गोरक्षण और गो सेवा का कार्य करना भगवान से नित्य गो सेवा की भावना हमारे भीतर जगह प्रार्थना करना नित्य भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभो इस देश में गोरक्षा हो गोवध के कलंक से देश मुक्त हो ये भगवान से हृदय से पुकार कर भगवान से प्रार्थना करना और प्रतिज्ञा पूर्वक ये निश्चय करना कि हम भारतीय देशी गायों के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थों से ही अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे देवार्चन करेंगे अभिषेक आदि करेंगे और हार के रूप में उसी को हम ग्रहण करेंगे दूसरी वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे इससे बहुत बड़ा लाभ होगा बहुत बड़े पैमाने पर गोरक्षा हो जाएगी हम अपना उदाहरण देते हैं पूज पत्मेड़ा महाराज की प्रेरणा से जब से हमने ये नियम लिया तब से सैकड़ों हजारों घरों में गाय पल गई तो लोगों को पता है कि महाराज अब तो यह भी प्रसिद्धि हो गई कि जिसके घर में गाय नहीं होती तो उसके घर में महाराज जाते नहीं ऐसी भी प्रसिद्धि कई जगह हुई पहले हम सोचते थे गोबरत ले लेंगे तो मिठाई खाने को कहां रहती लोग बढ़िया बढ़िया रबड़ी और मलाई जाने क्या क्या तैयार करके लोग रखते हैं बिना खाए पीए थे मोटे थोड़ी हो रहे हैं तो यदि सभी लोग निश्चित कर ले भारतीय देशी गायों के दूध दही घृत से ही भगवान की सेवा करेंगे और उसी को हम ठाकुर जी को निवेदित करके उनके प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर गो रक्षा हो सकती है गो सेवा हो सकती है तो इस इस प्रकरण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ गाय अच्छा मनुष्यों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन होता है यह तो हुआ भगवान से श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्राह्मण से ऋषि ऋषि में महर्षि महर्षि में ब्रह्मर्षि अब ब्रह्मर्षि से भी श्रेष्ठ गाय अब मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है नाराण नाधि मनुष्यों में राजा भगवान की विभूति है इसलिए हमारे यहां राजा को भगवान का स्वरूप ही माना गया है विष्णु रूप माना गया में सबसे श्रेष्ठ राजा होता है राजाओं में भी सप्त तो सप्तवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो वह भी राजर्षि दिलीप के जैसा राजा हो उससे श्रेष्ठ कौन हो सकता है गो अपराध के कारण ही दिलीप संतानहीन हो गए थे देवासुर संग्राम में युद्ध लड़ने गए थे लौटे थे वहां से सुर भी गाय बैठी थी उसको प्रणाम किए बिना परिक्रमा किए बिना चले गए इसी पाप से वो संतान भी नहीं वह शिष्य जी ने कहा गो सेवा करो तो पाप दूर होगा सुरभी की बचिया है गैया है नंदनी नंदिनी की सेवा करो और वो नंदनी की सेवा करने लगे अपनी पत्नी के साथ स्वयं चक्रवर्ती सम्राट होकर नंगे पैर गैया चराने जाते हिमालय के सुंदर प्राकृतिक छटा को वे देखने लगे और उसी बीच में एक वर्ष का व्रत था वर्ष पूर्ण होने को ही था तब की बात है एक सिंह ने गाय पर झपट्टा मारा गाय को दबोच लिया गाय डकराई आपने देखा अरे ये क्या हो गया अब यहाँ ये यह रघुवंश में कालीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है समय अभाव से हम उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया श्लोक है तो यहां एक बात हमको ध्यान में आती है वो ये है कि ये घटना घटी क्यों पहले रोडवेज की बसों में ड्राइवर के आगे एक वाक्य लिखा रहता था अब लिखा रहता कि पता नहीं बहुत दिनों से रोडवेज की बसों में यात्रा नहीं की सावधानी हटी की दुर्घटना घटी दिलीप का कर्तव्य था कि वे गाय को छोड़कर प्रकृति दर्शन में दृष्टि को न लगाते गाय से दृष्टि हटी कि दुर्घटना घटी पर राजा प्रमाद शून्य है तुरंत महाराज ने अपने तरकस की ओर हाथ उठाया और बाण चढ़ाने ही चाहते थे पर हाथ ऐसे ही रह गया सिंह ने हंसते हुए कहा मैं सामान्य सिंह नहीं हूं भगवती दुर्गा का सिंह हूँ भवानी का सिंह हूँ यहाँ के देवदारू के वृक्षों को भगवती पार्वती ने अपने पयोधरों से सींचा है इस वन की सुरक्षा का चौकीदार मुझे बनाया गया है और मुझे कहा गया कि इस वन में अपने आप जो आ जाए वो तुम्हारा आहार है मैं भूखा हूं ये मेरा आहार है मैं भगवती का सिंह हूं आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते स्तंभ कर स्तंभित कर दिया सिंह ने राजा ने कहा कि ठीक है तुम भूखे हो तो उसकी व्यवस्था हम करते हैं तुम्हारा जो आहार है वो बोले वो नहीं लूंगा तो फिर मैं तुम्हारे सामने हूं मुझे खा करके अपनी क्षुधान वृत्त कर लो बोला तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो संतान की कामना से तो तुम एक साल से गो सेवा कर रहे थे और तुम ही नष्ट हो जाओगे तो तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति कैसे होगी तुम्हारा वंश कैसे चलेगा अरे इस एक गाय के मोह में क्यों पड़े हो इसके बदले लाखों गाय देकर अपने गुरु वशिष्ठ को तुम संतुष्ट कर सकते हो युवावस्था है कितना सुंदर स्वरूप है पर लगता तुम में बुद्धि नहीं है अपने शरीर को सिंह की खुराक बनाना चाहते हो सिंह का भोज्य बनाना चाहते हो धन्य है धन्य है राजर्षि दिलीप का सादर वंदन है गोभक्त दिलीप का सादर वंदन है वे कहते हैं कि हे बनराज एक चक्रवर्ती सम्राट दिलीप से भी अधिक कीमती एक गाय है राजाओं में प्रजा में सबसे अधिक मूल्य राजा का होता है। अभी राष्ट्रपति आ रहा है कितनी सुरक्षा का विचार आकाश पाताल सब एक किया हुआ प्रशासन बड़े सौभाग्य की बात है सम्मान्य भारतवर्ष के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जयंती के वृंदावन आगमन के 500 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय यहां आ रहे हैं उनका भी सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक क्षण में उन्हें उपस्थित होने का अवसर मिला है तो आप देखो राष्ट्रपति महोदय जी की सुरक्षा के लिए कितना विचार किया जा रहा है बुरा नहीं मानना यह पद भी कितने दिन का है और चक्रवर्ती सम्राट वो भी सप्त पृथ्वी का एक छत्र सम्राट आजीवन उस गद्दी पर बैठने वाला वो कहता है मेरे शरीर की अपेक्षा एक गाय को बचाने में अधिक कीमती समझना हूं क्योंकि यह शरीर नष्ट हो जाएगा तो हो जाए पर मेरा यशस् शरीर सुरक्षित रहेगा कि सूर्य का एक नरेश उसने गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी यदि मैं गाय को नहीं बचा पाता हूं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा मेरा यशक काय नष्ट हो जाएगा कीर्ति यश से जीवती जिसकी कीर्ति है वही जी, मनुष्य जीवित रहेगा तो ठीक है तुम्हारा ऐसा भाव है तो तैयार हो जाओ दिलीप ने जैसे ही सिर झुकाया आकाश से आकाश से दिलीप जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी न वहां सिंह था साक्षात नंदनी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी बोले ये सिंह को प्रकट करना आक्रमण करना ये सब हमारा नाटक था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सब उपस्थित किया गया था पर मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं गाय ने मस्तक सूंघा है मुख चाटा है स्नेह के कारण गाय के नेत्रों से प्रेम जल झरने लग गया उसके एन में दूध उतर आया है दूध टपकने लग गया बोले राजन आप जल्दी करो मैं इसमें पिन्ह गई हूं तुम्हारे भाव से हमको दोह पी लो बहुत पराक्रमी पुत्र होगा तुम्हें बड़ा धर्मनिष्ठ पुत्र होगा बोले माताजी आपकी आज्ञा सिरोध हारे है लेकिन गुरुजी ने गैया चराने की आज्ञा दी है दूध दो के पीने की नहीं दूध पर अधिकार तो गुरुजी का है हमारा नहीं और बिना बछड़े के गाय को दुहा नहीं जाता प्रथम अधिकार वत्स्य का है द्वितीय अधिकार गुरुदेव का है अब वो हमें दें तब हमारा अधिकार है अन्यथा हमारा अधिकार नहीं है नंदिनी ने कहा तुम्हारे गुरुजी ने भी तो एक बार ऐसे ही पी लिया था बोले गुरुजी जी समर्थ है जो चाहे कर सकते हैं हम उनकी नकल नहीं कर सकते अरे वही चेला पक्का है बोले तो ठीक है चलो लेकर के गए हैं आज दूध दोहकर वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने किया है और उसका प्रभाव हुआ कि दिलीप के रघु के जैसा पुत्र हुआ रघु के जैसा प्रतापी पुत्र हुआ इसलिए एक ब्रह्मषि से भी श्रेष्ठ एक गाय और एक चक्रवर्ती सम्राट से भी श्रेष्ठ एक गाय अब विचार करें सनातन धर्म के सदग्रंथों का चिंतन करने पर निष्कर्ष निकलता है इस ब्रह्मांड में गाय से अधिक मूल्यवान और कोई दूसरा तत्व तो नहीं है गाय की हत्या राष्ट्र हत्या है राजा की हत्या है प्रजा की हत्या है और गाय का बध एक ऋषि का बध है ब्रह्म हत्या है ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर के इसलिए गाय के जैसा गोरक्षण के जैसा पुण्य नहीं और गोवध के जैसा कोई पाप नहीं तीन लोक की संपदा गौ को मूल ना हो। तीन लोक की संपदा गौ को मूल न संपदा गौ को, को मूल्य न हो लोक की संपदा गौ को, को मूल्य न हो चवन ऋषि जल मध्य प्रयाग में ध्यान लगा प्रयाग में ज्ञान लगायो मछुआर के जाल मत्स्य संग बाहर आए मछ के जाल मत् संग बाहर आए राजा नहुस प्रणाम पूर्वक बहू बसुदीनों प्रणाम पूर्वक बहूवसुदी मेरौ मूल्य नाराज गाय अर्पण नपर भूल नाराज गाय शी गौ हो ज में भगवान के अवतार का प्रयोजन ही गोचारण क्योंकि गोचारण लीला यहां छोड़ के कहीं संभव नहीं थी इसलिए छीत स्वामी जी ने कहा गायन ब्रज छाय वैकुंठ विसराय गोचारण के लिए ही ठाकुर जी यहां आए ंद चले चरावन गैया गोविंद चले चरावन गैया गोविंद चले चरावन गैया गोविंद चले चरावन गई चले चरावन गईया गोविंद चले चरावन गईया गोविंद चले लगा नहाए बसन भूषण सजे न वाय बसन भूषण सजे सर वट बसन भूषण सजे सर विप्रन देत बदया प्रण दे करि सिर तिलक आरती मारती आरतीबा दास चत्रुभुज दास सजी सलीभुज दास सखिन सही सहित सखिल गिरधर गिरिधर गे गिरधर दे जय हो कैसी सुंदर झांकी है धन्य है चतुर्भुदास जी को गिरधर गनत देख अंग भरे गिरिधर कनत देखभरी गिरधर दे भरे मुख चूम ब्रजरई के भलैया ले रही राइना उतार रही है और नंद बाबा भुख चूम रहे लाल जाओ गोविंद चले चरावन गईया गोविंद चले चरावन गैया गोविंद चले चरावन गैया गोविंद चले निरूपण में ही विशेष विशेषकर वाणी सार्थक हुई अब हम आगे जो भक्तमाल की कथा के क्रम में भक्तिमती करमेती बाई का जो मंगलमय चरित्र जिसकी कल घोषणा की गई थी अब शेष समय में हम उसकी चर्चा करेंगे किंतु एक प्रकरण पूर्ण हुआ है यदि अनुकूल समझें तो पांच मिनट के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो। बाद में हमारे श्री भक्तमाल ग्रंथ में एक से एक सुंदर चरित्र नाभा गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है उनमें पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी के महोत्सव में भक्तमाल कथा का क्रम जो आरंभ हुआ था सन की याद नहीं है हमको 2003 की बात है चार की बात है। तो तब से तब से भक्तमाल का क्रमशाह तब से भक्तमाल का क्रमशः कथा का क्रम चल रहा है उत्तरार्ध में तो उस क्रम में कल तक कील देव जी महाराज के शिष्यों का चरित्र हुआ आज उसी क्रम में 160 नंबर के छप्पे छंद में श्री कर्मेती बाई के मंगल में चरित्र का नाभाजी ने स्मरण किया है भक्तमाल ग्रंथ में बिना किसी संप्रदाय वर्ण अथवा आश्रम के भेद के भक्त मात्र का स्मरण श्री नाभाजी ने किया है जो जो उनके ध्यान में आए अनेक भक्तों का भक्ताओं का चरित्र श्री भक्तमान ग्रंथ में है उनमें पुरुष भक्तों की अपेक्षा जो नारी भक्त हैं उनका चरित्र बहुत अधिक उत्कृष्ट है उसका कारण यह है कि पुरुष मात्र का जो स्वभाव है वह विवेक विचार प्रधान होता है पुरुष वर्ग जो है गंभीर होता है वो विचार करता है विचारशील होता है बहुत उथला नहीं होता है भावुक बहुत जल्दी नहीं होता पुरुष पुरुष का स्वभाव विवेक विचार प्रधान होता है चिंतन प्रधान होता है और माताओं का स्वभाव ये विवेक विचार को तो दूसरे तीसरे नंबर पर रखती है इनके जीवन में भाव की प्रधानता होती है और भगवान की भक्ति के पथ में प्रथम आवश्यकता भाव की है प्रेम पथ में विवेक विचार दूसरे तीसरे नंबर पे पहले नंबर पे भाव क्योंकि भावक ग्राही जनार्दना भगवान भावक ग्राही है ये हमारे वृंदावन के महात्मा रसिकाचार्य ये मूल में तो सहचरी हैं स्वामी श्री हरिदास ललता जी ललताजी हैं श्री हरिराम व्यास जी विशाखा जी हैं और महाप्रभु जी श्री हरिवंश जी साक्षात बंशी सहचरी है मूल में बंसी है लेकिन भक्ति प्रचार के लिए आचार्यत्व के लिए पुरुषाकार लेकर के आए हैं नारी देह से वो कार्य संभव नहीं था इसलिए पुरुषाकार लेकर के आए हैं ठीक है ये तो केवल नाम ले रहे हैं ऐसे अनेक हमारे रसिक संत महापुरुष देह से पुरुषाकार हैं और तो भावना से कौन है बोलिए भावना से पुरुष हैं क्या क्या श्री हरिराम व्यास जी भावना से पुरुष हैं या श्री स्वामी हरिदास जी भावना से पुरुष हैं या श्री भट्ट देवाचार्य जी भावना से पुरुष हैं या श्री हरिव्यास देवाचार्य जी भावना से पुरुष हैं अथवा हमारे ड गोस्वामी पाद क्या भावना से पुरुष है क्या आकार से पुरुष हैं और भावना से विमंजरी सखी सैचरी मंजरी गोपी इसी स्वरूप में तो ब्रज के महान रसिक संतों ने अपने स्वरूप का अनुसंधान किया है वे प्रश्न है ठाकुर जी ने बनाया पुरुष अब वो गोपी क्यों बनना चाहते हैं सखी सैचरी क्यों बनना चाहते हैं क्योंकि वे इस रहस्य को जानते हैं कि यह भाव इन माताओं की वस्तु है इसलिए उस स्वरूप को भीतर से अंगीकार किए बिना वो वस्तु हमारे भीतर आएगी नहीं इसलिए वो व्यवहार में पुरुष प्रसिद्ध होने पर भी वो भाव राज्य में अपने को किशोरी जी की किंकरी ही मानते हैं दासी मानते हैं सखी मानते हैं सहचरी मानते हैं मंजरी मानते यही तो वृंदावन की उपासना है तो ये मानना पड़ेगा कि नारी भक्तों का चरित्र सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि जो पुरुष भक्त हैं वे भी अपने को उसी स्वरूप में अनुभव कर रहे हैं ग्वाल बाल कम भगत थे क्या चाहे ठाकुर जी के सखा हों चाहे नंद बाबा की कोटी के हों ठाकुर जी के मामा नाना काका चाचा ताऊ लगते हों वो सब कमती भगत तो नहीं थे पर उनको प्रेम की ध्वजा नहीं कहा गया गोपी प्रेम की ध्वजा हमने अभी ठीक से ग्रंथ देखा नहीं है पूरी तरह पर बाबू भाई जी ने एक ग्रंथ दिया पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का चारु चिंतन इतना अद्भुत ग्रंथ है महाराज ये चारु चिंतन अभी हमने पूरा उसको देखा नहीं है लेकिन निश्चित ही भक्ति तत्व की इतनी उत्कृष्ट व्याख्या परम श्रद्धे स्वामी श्री खंडानंद सरस्वती जी महाराज ने की है कि महाराज भगवत अनुभूति प्राप्त कोई सिद्ध कोटि का महापुरुष ही इस प्रकार की बात कह सकता सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता इतना गंभीर चिंतन भक्ति तत्व के ऊपर पूज्य स्वामी जी ने किया नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में अनेक भक्तों का वर्णन किया और सबसे अंत में किसका चरित्र कहा हाँ तो परमानंद स्वामी जी कहते गोपी प्रेम की ध्वजा ग्वाल वालों को प्रेम की ध्वजा नहीं कहा गोपियों के को प्रेम की ध्वजा कहा और नाभाजी ने अपने भक्तमाल में भी अंतिम में किसी पुरुष भक्त का नाम स्मरण नहीं किया भक्तमाल का सबसे अंतिम छप्पे छंद जो है भक्तमाल के सबसे अंतिम छप्पे छंद में एक नारी भक्ता का स्मरण किया हुआ इसके बाद फिर किसी भक्त का स्मरण नहीं भक्तमाल की पूर्णता किसी पुरुष भक्त के चरित्र में नहीं है भक्तमाल की पूर्णता नारी भक्ता के चरित्र में है क्रम में हम चरित्र कहेंगे लेकिन अब प्रसंग आ गया है तो अंतिम छप्पे का एक बार स्मरण तो कर लें। दुर्लभ मानुष दे को लाल मतीला हो दुर्लभ मानुष दे लाल मतीला मानुष देह को लाल मती मतीलाव मानुष को लाल मदीला हो गौर श्याम से प्रीति प्रीति यमुना कुंड सौ प्रीति प्रीति कुंजन सौ बंसी बट सौ प्रीति प्रीति ब्रज रज कुंजन बंशी बट सौ प्रीति प्रीति ब्रज रज कुंजन सौ गोकुल गुरुजन घन बार बन सौ गुरुजन प्रीति प्रीति घन बार बन सौ गोकुल मने एक तो गोकुल हुआ एक गायों का कुल मने समूह गायों से प्रेम है श्री लाल जी को गोकुल गुरुजन प्रीति प्रीति घन बार बन पुर मथुरा से प्रीति प्रीतिगिरी गोबर धन सम मथुरा प्रीति प्रीतगिरी गोबर धन पुर मथुरा सीति प्रीतिगिरी गोबर धन मथुरा प्री प्रीत गिरि गोवर पूर्व मथुरा सों प्रति प्रीति गिरी गोवर मथुरा से प्रीत प्रीत गिरी गोवर बास अटल वृंदा विपिन नागरी सो नागरी ये बस अटल वृंदा विपिन दृढ़ परिसो नागरी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 ब्रज महिमा ब्रज वृंदावन के अटल वास की महिमा ब्रजरज की महिमा यमुना जी की महिमा गोवंश की महिमा में अनुरक्त एक भक्ता का चरित्र लिख करके नाबाजी ने अपने ग्रंथ ग्रंथ को को विराम पूर्ण किया। हमारे ब्रज के संतों में धाम निष्ठा प्रमुख है एक साधक ने हमसे पूछा बोले महाराज जी वृंदावन से बाहर की बात है बोले आप वृंदावन की इतनी महिमा गाते हैं ब्रज की महिमा हर प्रवचन में कोई ना कोई गौ महिमा ब्रज महिमा वृंदावन की महिमा आई जाती है अच्छी बात है कोई खराब बात नहीं है लेकिन वृंदावन की इतनी महिमा है वृंदावन का रस इतना दुर्लभ रस है और वृंदावन के रसिकों का चरित्र इतना अद्भुत चरित्र है इसका प्रचार पूरे संसार में क्यों नहीं हुआ पूजा और तो और हमसे प्रयाग में ही लोगों ने पूछा आप तो सर्वोपरि इसको सिद्ध करते हो तो हमने कहा महाराज ये तो अप्रचार का युग हो गया थोड़ा थोड़ा बाहर प्रचार होने लगा नहीं हमारे ब्रज के रसिक अनधिकारी जीव को अपनी वाणी जी का दर्शन नहीं कराते थे ऐसी बात है कि नहीं अनधिकारी जीव को वाणी दिखाते नहीं थे और वे तो अंतर्मुख होकर के अपने तनमन प्राण की संपूर्ण वृत्ति युगलवर के चरणों में अर्पित करके वे रसोपासना में लगे रहते थे ये तो अब थोड़ा पुस्तकें छप गई प्रचार प्रसार का युग हो गया ये अति दुर्लभ चीज है ये ये पंचायती चीज नहीं है ये बजारू चीज नहीं है ये बात सत्य है वृंदावन के रसिक वो भी जमात ले ले के पूरे भारत में घूमे होते तो जरूर प्रचार होता लेकिन आप बताओ प्राय जो आए वो यहीं रह गए यहाँ से बाहर कहीं गई नहीं धाम की निष्ठा हमारा मन कई बार कहीं किसी विशेष तीर्थ में जाते हैं तो हमारा मन करता है कि रसिक माधवदास ही हमारे संज्ञाए हैं प्रेमी महात्मा है महात्मा बहुत कृपा करते हैं तो कभी इनका भी मन करता है ये जाए ये कई बार संकोच में हाँ भी कर देते हैं लेकिन जैसी तिथि निकट आती है कि ये भीतर से जैसे क्या कहते हैं उसको होपलेस जैसे हो जाता ना कोई नर्वस तो नर्वस जैसे हो जाते हैं कि अरे भाई अब वृंदावन से बाहर फिर कोई ना कोई स्त्री जी बहाना बढ़िया तगड़ा बहाना भेज देती है अच्छी बात है यही होना ही चाहिए हम अपने कपाल पर कोई दुष्प्रारब्ध लिखाए हैं जो भटक रहे हैं लेकिन आप प्रेम से ब्रज में रसास्वादन कर रहे हैं यहां कुछ ना करें, यहां की रज में पड़ा रहे तो सब कुछ हो गया करे तो बहुत अच्छी बात है धाम की बड़ी महिमा। देखिए हम निवेदन कर रहे थे पुरुष भक्तों की अपेक्षा नारी भक्तों का चरित्र श्रेष्ठ है श्री रामावतार में देखिए अबधपुर वासियों की अपेक्षा अबधपुर की नागरियों में रघुनाथ जी के प्रति प्रीति ज्यादा है हैं और उनसे भी मिथिला में सरकार गए मिथिला मिथिलासियों की बड़ी प्रीति है सरकार में पर मिथलानियों के प्रेम बंधन में ठाकुर जी आज भी बंधे हुए हैं वहां भी पुरुष भक्तों की अपेक्षा मिथिलानियों का जो प्रेम है चित चोरवा आज बदल चित सब शान गुमान कमौल है सब शान गुमान है सब स्वान गमान गुलौल है सब शान गुमान कमौल चीत जोलवा बनो लेने हमारे अवध के महान रसिक संत पंच रसाचार्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज उन्होंने तो मिथिला प्रेम को सर्वोपरि सिद्ध किया श्री प्रेम रामायण में सिद्धि सदन में जो सिद्धि जी हैं जो किशोरी जी की भाभी लगती हैं, उनकी जो प्रीति रघुनाथ जी में है उसका उदाहरण तो कहीं है ही नहीं इसलिए मिथिला रस के उपासक कहते हैं कि आज भी ठाकुर जी कोहबर से बाहर निकले सखियों के बीच में हमारे पवन जी उन्हीं सरकार के कृपा पात्र हैं ये भाग्यशाली हैं, ऐसे रसिक महापुरुष समर्थ आचार्य इनको गुरु रूप में प्राप्त हुए स्वर संगीत तो आपका ऐसा है कभी स्वतंत्र कार्यक्रम हो तो लगेगा कि अनुप जलोटा जी ही गा रहे हैं इसलिए लोग इनको मिनी जलोटा जी कहते हैं पर मिनी जलोटा जी ने हम तो इनको मिनी क्यों कहें ये वैष्णव हैं इसलिए इनकी कला संतों की और ठाकुर जी की सेवा में समर्पित होने के कारण बहुत श्रेष्ठ है तो नारायण श्री राम जी की लीला में श्री राम जी के चरित्र में श्री राम जी की लीला में मिथिलानियों का प्रेम सर्वोपरि है और जब सरकार दंडकारण्य में पधारे तो एक से एक तपोधन ऋषि हैं, कोई जलाहार कोई फलाहार कोई पवनाहार कोई पत्राहार करके रहने वाले हैं कोई पयाहार करके रहने वाले हैं वो तो फलाहारी कहता है कि अन्नाहारी के यहाँ क्यों आएंगे हमारे यहाँ आएंगे जलाहारी कहता फलाहारी के पास क्यों आएंगे हमारे यहाँ आएंगे पत्ताहारी कहता हमारे यहाँ आएंगे पवनाहारी कहते हैं कि, कि किसी के यहाँ नहीं आएंगे राम जी हमारे यहाँ आएंगे और राम जी कहीं नहीं गए सबसे पहले कहा गए शबरी के आ गए तो दंडकारण्य के ऋषि महान भक्त हैं ऋषि हैं पर उनकी भक्ति से श्रेष्ठ शबरी की भक्ति प्रमाणित है हम ये निवेदन करें नारी भक्ताओं की भक्ति श्रेष्ठ है राम जी किसकिधा पहुंचे सुग्रीब जी भक्त हैं सभी बनर भक्त हैं पर हम आपसे पूछते हैं क्या तारा ने राम जी को देखा है तारा ने राम जी को नहीं देखा है केवल सुना है और सुनकर उसकी भावना इतनी दृढ़ हो गई कि श्री राम साक्षात परमात्मा हैं। आप उनकी शरण ले लें यह कौन उपदेश कर रही है तारा उपदेश कर रही है किस किंधा के भक्तों में सुग्रीवादि भक्तों की अपेक्षा तारा सर्वश्रेष्ठ भक्ता हुई इसलिए आज भी तारा का नाम प्रातः लिया जाता अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरी नित्यम महापातकनाशन सुग्रीव जी को ज्ञान नहीं दिया अज्ञान हरण नहीं किया अज्ञान हर लेते ज्ञान दे देते तो ये रामजी को क्यों कहना पड़ता सुगरी बहू सुधी मोरे विसारे चाहिए था वो मिल गया अब हमसे क्या उनका मतलब और तारा पर भगवान ने कृपा की क्योंकि उसकी भावना राम जी के प्रति बहुत श्रेष्ठ है तारा बिकले देखी रू तारा बिकले देखी रघु राम जी लंका पहुंचे लंका में ज्यादा भीड़ भाड़ तो खत्म ही कर दी जय जय राधे क्या कह रहे थे भैया हाँ नहीं नहीं आप लोग जो है ना वो तो बानर भगवान आए थे दर्शन करके चले जाते इधर उधर ध्यान हटा दिया हम ये कह रहे थे कि लंका में ज्यादातर राक्षसों को तो जैसी आराम कर दिया खल दब दह नोश लेखे जंगल के समान राक्षसों के समूह को जलाकर भस्म कर दिया लेकिन अब जो बचे थे रावण दल के खत्म हो गए अब जो थे वो सब विभीषण के अनु परिकर थे वो सब भक्त थे लंका के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति किसकी प्रमाणित हुई विभीषण की नहीं त्रिजता की त्रिजिता नाम रक्षसीताज रक्षसी राम रति निपुण है कौन श्रीमदी रामायण के अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन टीका कार्य श्री गोविंद राज स्वामी जी भूषण टीका में लिखते हैं पुत्री ये विभीषण की बेटी है त्रिजटा इसके मस्तक पर तीन जटाएं पूर्वाचार्य चरण श्री गोविंदराज स्वामी जी कह रहे हैं बोले ज्ञान कर्म और उपासना यही इसकी तीन जटाएं हैं इसलिए त्रिजता है इस सिद्धुकुटी की भक्ता है किसकी बेटी है जी की। त्रिजटा की मैया का नाम क्या है त्रिजटा की मैया का नाम है शर्मा क्या नाम है वो ब्राह्मणों वाला शर्मा नहीं ब्राह्मणों वाला शर्मा तो रेफू पर जाता शर्मा ये शर्मा ऐसा है शाल शा श मा ऐसा नाम है इसका। लंका विजय के पश्चात सरकार जब अयोध्या पधारे राज्याभिषेक में तो जानकी जी ने कहा कि मैं तो त्रिजटा मेरी सखी है और इसकी मैया शर्मा भी मेरी सखी है मैं तो दोनों को ले चलूंगी राम जी ने कहा ले चलो विभीषण के एकमात्र पुत्र मत गेंदी साथ ही चले परिवार सहित उत्सव में सम्मिलित होने पधारे राजाभिषेक हो गया सरकार ने सबको विदा किया विभूषण जी को भी कहा जाओ करह कल्प भरी राज जहाँ संत सब जाएं उनको भी करेंगे विभीषण जी ने कहा अपनी पत्नी से शर्मा जी चलिए बोले आपके मन में शरणागति के समय भावना थी कि रावण को तो राम जी मारेंगे और स्वयं चले जाएंगे अयोध्या जी तो लंका ऐसी थोड़ी छोड़ जाएंगे लंका का राज्य मुझे दे जाएंगे आपके मन में आई थी ये बात आपको लंका का राजा सरकार ने बना दिया मेरे मन में न पहले कोई कामना थी न अब कोई कामना है और न इस चित्त में किशोरी जी के चरण विराजे हैं आगे भी कामना आ सकती है। इसलिए आप जाओ लंका में राज करो मैं अयोध्या छोड़ धाम छोड़ नहीं जाऊंगी भीषण जी रोने लगे धन्य हूं मैं जो मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो सरकार ये नहीं जाना चाहती राम जी बोले ठीक है तो यहीं रहने दो आज भी अयोध्या की दुर्ग रक्षिका देवी शर्मा देवी है विभूषण की पत्नी दुर्ग की रक्षिका देवी त्रिजिता शर्मा दोनों ही रहेगी वहीं। विभीषण जी ने कहा आप चलिए पुत्र से कहा मत गयद जी आप चलिए बोले पिताजी हमने आपको लंका का राजा भगवान ने बनाया हमको युवराज तो बनाया नहीं क्यों हमने चाहा नहीं हम तो सरकार कह देंगे कि यहाँ अयोध्या में नाली साफ करो झाड़ू लगाओ तो हम अपना सौभाग्य समझें पर हम भी अवध छोड़ के नहीं जाएंगे भगवान ने कहा अब ये नहीं जाता है बोलो क्या करो विभीषण जी ने कहा कोई बात नहीं हमारी पाप ज्यादा है हमको जाना पड़ेगा तुम भी यहीं रहो बेटा कोई बात नहीं राम जी का भजन करो भगवान बोले तुम कोतवाल साहब बन जाओ अयोध्या के कोतवाल साहब हैं मत गयंद जिनको अयोध्या में लोग मातगैण बाबा कहते हैं आज भी अयोध्या दर्शन करने पर उनका दर्शन जरूरी है मत गयंद बाबा वो कोतवाल हैं वहां के अयोध्या कहने का हमारा प्रयोजन यह है कि और हमने बारीकी से अभी कहा नहीं है रामचरित्र में भी नारी भक्ताओं का चरित्र सर्वोपरि है अयोध्या मिथिला चित्रकूट सब जगह नारी भक्ताएं ही श्रेष्ठ हैं और श्री अवतार में ब्रजलीला में ग्वाल वाल महान भक्त हैं पर गोपी प्रेम की ध्वजा गोपी श्रेष्ठ हैं मथुरा लीला में मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण और मथुरावासी बड़े भगत हैं पर उनका नाम लिस्ट में नहीं आया राजेश जी लिस्ट में मथुरा की ब्राह्मणियों का नाम आया यज्ञ पत्नियों का नाम आया उनकी अपेक्षा वो ज्यादा भगत हैं ठीक है अब ठाकुर जी की द्वारिका लीला हुई द्वारिका लीला में द्वारिकावासी बड़े भक्त हैं पर उनकी अपेक्षा श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि रानी पटरानी वो श्रेष्ठ वक्ता है उनमें प्रेम ज्यादा है नब्बे में अध्याय में महारानियों के प्रेम का वर्णन सुखदेव जी ने किया है और महाराज उस प्रेम में और ब्रज के गोपियों के प्रेम में समता दिखाई पड़ती है हमारे महाराज जी तो कहते थे कि गोपियों का दर्शन करके गोपियों के प्रेम का चिंतन करते करते मथु द्वारिका की रानी पटरानियों में भी गोपियों का प्रेम अवतरित हो गया ऐसी प्रगा प्रीति सरकार के प्रति उनकी है वो अध्याय पढ़ने योग्य है महाभारत की लीला में द्वापर युग में कृष्ण के सभी भक्त हैं बड़े बड़े भक्त हैं पर सबसे श्रेष्ठ भक्त निष्काम भक्त विदुर जी हैं और तो सब किसी न किसी प्रपंच में है कोई न कोई लाग लपेट में है लेकिन महाभारत में यदि सर्वथा कोई निर्दोष पात्र है दूर दूर तक जिसमें दोष की कोई गंधभी न हो ऐसा कोई पात्र है तो वे हैं महात्मा विदुर जिनको कोई नहीं कह सकता कि इनके चरित्र में कहीं बाल के बराबर भी दोष है कोई पक्षपात नहीं बड़े अद्भुत महात्मा है विदुर सुखदेव जी ने तो यहां तक कह दिया विदुरु जी सामान्य महापुरुष नहीं है विदुर जी के जैसे संत के चरणों में सारे तीर्थ निवास करते हैं तीर्थ पद पदा तीर्थ हैं चरणों में जिनके ऐसे विदुरु जी महारा अतीर्थ में भी चरण पधरा दे तो वो तीर्थ हो जाए ऐसे विदुर जी महाराए महान सिद्धकोटि के भक्त हैं विदुर जी बिदुर जी भक्ति में पीछे रह गए बिदुरानी आगे निकल गई बोलो आगे निकली कि नहीं निकली कथा आप सब जानते हैं जिन ठाकुर जी के अपने खास समी साहब के न्योता देने पर भी खास समधि साहब के निमंत्रण देने पर दुर्योधन समझिए भगवान का दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा उसका विवाह भगवान के पुत्र सांब के साथ हुआ है भगवान बेटा वाले हैं और वो बेटी वाला है समझाने में कितनी खातिरदारी होती है गृहस्थी लोग जानते हैं हम लोग तो बाबा जी क्या समझे वो कहता महाराज आप हमारे संधि हैं स्रोत मुनि आश्रम से जो संत महापुरुष पधारे हैं वे ऊपर मंच पर आ जाए तो महाराज भगवान ने निमंत्रण स्वीकार कर दिया दुर्योधन का संधि का न्योता स्वीकार कर दिया बोले देख तेरे भीतर प्रेम नहीं है और मेरे भीतर भूख नहीं है मैं परमात्मा हूं नित्य तृप्त हूं नचापद गता, नचापद गता वयम विपत्ति में पड़ के भी भोजन किया मेरी ऊपर कोई विपत्ति नहीं है मैं तेरे भोजन को स्वीकार करता हूं दुर्योधन घर में बात साग विदुर घर खाए दुर्योधन घर में साग विदुर घर खाए सबसे ऊंची प्रे दुर्योधन के मेवा मिष्ठान त्याग दिए बिद्रुज किया गए और जब और जब और जब विदुर जी के यहां भगवान पधारे तो उस समय माला हटा लो सकता उस समय बस। तो उस समय बिदुर जी नहीं थे क्योंकि वो सभा में भगवान का प्रवचन सुनने गए थे और विदुरानी के पास भगवान गए तो ठाकुर जी ने कहा कि काकी भूख लगी कुछ भोजन कराओ और कुछ आने केला थे तो विदुरानी ने गोद में बिठा के लाल जी को केला भोग धराए तो गुदा तो नीचे फेंकने लगी और छिलके पवाने लगी प्रसिद्ध है श्री प्रियादासी महाराज ने श्री प्रियादासी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है बहुत सुंदर वर्णन किया प्रियादासी महाराज ने वे हैं नात ही नारी अंगन पखारे करे आए गए द्वार कृष्ण बोली के सुनाए सुनत ही स्वर सुधी डारी मानो राखो मधु भरी दौरे आने के चिताओ दियो पीत पट पत कटी लपटाई लियो वैसे कुचाओ वेश बनायो बैठी ढींद आई केराल छील छील का खवा बैठी ढींद आये केराल छील छील का खवाए आयो पति दुर्जी को बहुत पश्चाताप हुआ प्रियादास जी कहते कोटि गुना दुख मिला उनको हाय हाय हमारे प्राणप्रिय प्रेमास्पद श्री पधारे और तू उनको छिलका खिला रही है विदरानी को बहुत पीड़ा हुई बड़ी लज्जा हुई बहुत दुखी हो गई मेरे हाथ क्यों नहीं जल गए इनमें आग क्यों नहीं लग गई ये गल क्यों नहीं गए राम राम बताओ छिलका खिला दी बिजरू जी बोले कि देख देखो ठाकुर जी तुम्हारी जो काकी है ना तो ऐसी जन्म तो ही भोरी है बाबरी सी है पर तुम तो महान विद्वान हो पंडित हो जगतगुरु हो तुम तो बता देते कि ये खाने योग्य नहीं है ठाकुर जी ने कहा बिदुर जी महाराज काकी जी को खिलाने में होश नहीं था हमको खाने में होश नहीं था। अब दोनों ही बेसुध हैं प्रेम में तो क्या करेंगे बिद्रू बोले चलो अब कोई अब तो होश आ गया आओ मेरी गोद में बैठ जाओ ठाकुर जी को गोद में बिठाया और प्रेम से केला छील के पवाने लगे हमारे महाराज जी कहते थे कि जब बिद्रू जी प्रेम से केला छील कर पवाने लगे ठाकुर जी को तो ठाकुर जी तो नटवर नगर है ही हैं ये कभी नाक सिकोड़ देते कभी मुंह बिचका देते कभी आँख मूँद लेते कभी मुंह घुमा देते बिदुरू जी ने पूछा जय जय ये केले परिपक्व नहीं हैं या स्वादिष्ट नहीं हैं या आपके भीतर भूख नहीं है या मेरे भीतर प्रेम नहीं है कोई ना कोई तो एक कारण होगा बोले नहीं बिदुरू जी केला खूब पके हुए हैं बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं आपके भीतर प्रेम भी है और प्रेमियों के पदार्थ को अंगीकार करने की भूख मुझे सदा बनी रहती है ये सब सत्य है लेकिन काकाजी जी बुरा मत मानना जो काकी के छिलकों में स्वाद था वो इन केलों में स्वाद पांडव महान भक्त हैं पर कुंती की भक्ति बहुत श्रेष्ठ है हम ये बता रहे नारी भक्ताओं की भक्ति कुंती से श्रेष्ठ भक्ति द्रौपदी की है कुंती महान भक्ता है कितना प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति जैसे ही कुंती ने सुना श्याम सुंदर ने लीला का संवरण कर लिया है कुंती ने उसी क्षण प्राण त्याग दिए इससे बड़ा प्रेम और क्या होगा कृष्ण विरह कृष्ण विरह कुंती शरी क्यों मुन प्यारियो नाभाजी कह रहे कृष्ण विरह कुंती शरी क्यों मु तन प्यार कुंती जी में महान भक्ति है पर कुंती जी में थोड़ा उलहना है ठाकुर जी के कभी कभी उलहना भी देती है द्रौपदी की भक्ति में उलहना नहीं ठीक है प्रेम में कभी आड़ी टेढ़ी बात भी बोलती हैं, लेकिन विश्वास कितना है द्रौपदी महाविश्वास है द्रौपदी में द्रौपदी चीरहरण के अवसर पर भगवान ने वस्त्रावत वस्त्रावतार ग्रहण करके द्रौपदी की भक्ति को उनके महाविश्वास को प्रमाणित किया ये महाराज जी पहला अवसर था और जब दूसरा अवसर आया जब दुर्योधन से प्रेरित होकर के दुर्वासा महर्षि दस हजार शिष्यों के सहित पहुंचे और तब पहुंचे जब पांडव भोजन कर चुके थे बटलोई को धो के रख दिया गया था क्षय पात्र को और बोले हम यमुना स्नान करके आते इसी ब्रज में काम बन की लीला महाराज यमुना स्नान करके आते हैं तब भोजन करेंगे प्रसाद पाएंगे बोले कि ब्राह्मण की क्रोध की अग्नि में ऋषि की क्रोधाग्नि में जलकर कर भस्म होने की अपेक्षा जीवित अग्नि में जल जाना श्रेष्ठ है भीमसेन अर्जुन सुखी सुखी लकड़िया इकट्ठी कर करो बड़ी चिता बनाओ हम सब एक साथ जल मरेंगे भाइयों ने आज्ञा पालन किया लकड़िया इकट्ठी हो गई महाचिता तैयार हो गई द्रोपदी हंस रही थी अरे कितनी संकट की घड़ी में तुम हंस रही हो धन्य है द्रोपदी ने कहा श्री कृष्ण कहू गए हैं क्या श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या तुम लोग अपने को बड़ा भारी भगत मानते हो भगवान के भक्त काय बात के भक्त हो श्री कृष्ण के प्रति किंचित भी विश्वास नहीं है ने कहा देवी हम भाग्यशाली हैं जो तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें प्राप्त हुई हमारे में इतना प्रेम नहीं कि हमारे पुकारने से ठाकुर जी आ जाएं तुम पुकारो जो आ गया जैसी द्रौपदी ने ठाकुर जी को पुकारा ठाकुर जी भोजन की थारी पर बैठे थे आचमन कर चुके थे अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा कर चुके थे अब ग्रास हाथ में लेकर पाना ही चाहते थे तब तक द्रौपदी की पुकार सुनी गोविंद आओ संकट है ठाकुर जी दौड़ पड़े थाली की भूख बहुत जोरदार होती महाराज वाचवन के बाद तो फिर क्या कहना हमने तो देखा कई बार हंसी की बात कह रहे हैं भूख तेज लगती है और पंगत में बैठ गए पानी नहीं आया तो हमारे महात्मा लोग कहते कोई बात नहीं दाल से आचमन कर लेंगे बोलो वृंदावन बिहारी पतली दाल वैसे भी होती है और दाल से ही आचमन कर। करना नहीं चाहिए ऐसा आप समझना नहीं पर एक विनोद की बात बोले दाल से ही आचमन कर लेंगे क्यों पतल की भूख बहुत तेज होती है ठाकुर जी बोले भाभी बहुत जोर की भूख लग रही जल्दी भोजन करा अरे राम राम यहाँ दस हजार एक वो भोजन के लिए न्योते गए हैं उनकी तो व्यवस्था नहीं है और दस हजार एक के बाद दूसरा नंबर तुम्हारा आ गया अब दस हजार दो हो गए कहाँ से लाऊं बोले कहाँ है अक्षय पात्र बोले दो मांझ के रख दिया है अरे लाओ तो सही तीनों लोगों को तृप्त करने की सामग्री तुम्हारे पास है और तुम कहती हो कि मेरे पास कुछ नहीं लाओ द्रौपदी ऐसी कोई शौचाचार शून्य शून्य नारी नहीं थी अयोनिजा यज्ञ कुंड से अग्नि से उत्पन्न कन्या है द्रौपदी यज्ञाग्नि समुद्र भूता है द्रौपदी इतनी पवित्रता है द्रौपदी में जिसका कोई ठिकाना नहीं द्रौपदी का भगवान कृष्ण की रानी पटरानियों के साथ जो संवाद हुआ है उसमें द्रौपदी ने जो सौचाचार का वर्णन किया महाभारत में पढ़ने योग्य महान पवित्रा है द्रौपदी अब वो ऐसे बर्तन मांगे कि उसमें जूठा लगा रह जाए सच्ची बात यह थी कि उसमें जूठा नहीं था बटलोई एकदम बाहर भीतर से चमक रही थी पर सत्य संकल्प श्री कृष्ण ने संकल्प किया और एक शाख का पत्र उसमें प्रकट हो गया कृष्ण का संकल्प था और जैसे ही पत्र को मुख में लेकर जल की एक घुट पिया अन विश्वात्मा त्रिप्यताम कहकर जैसे ही संकल्प करके एक घुट जल पिया सबके पेट तो भर ही गए और दुर्वासा जी के पेट और उनके चेलों के पेट तो यहां तक भर गया सांस लेना मुश्किल हो गया महाराज उनको बोले ये क्या हो गया भाई भजन करते करते तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है क्या बात है दुर्वासा जी बोले देख लो वहाँ एक अम्बरीश भगत था और हम अकेले थे यहाँ पांच पांडव भगत थे उनकी गृहिणी भी बड़ी भगता है कहीं कुछ चक्कर ना पड़ गया हो हम तो जैसे तैसे मोर्चा ले लेंगे तुम लोग अपनी जान बचाओ तो दस हजार दसों दिशाओं में भाग गए दस क्षण भी नहीं लगे गुरुजी को अकेला छोड़ के चले गए भगवान ने भीमसेन अर्जुन को भेजा बोले उनसे कहना महाराज भोजन कीजिए रसोई तैयार है एक दो मूर्ति की बिगड़े रसोई तो कोई बात नहीं दस हजार लोगों की रसोई तैयार है महाराज यहाँ कहाँ तैयार अरे बोले जो हम जो कहते वो तो कहना जा के वहां वो आएंगे तो क्या खिलाएंगे अरे बोले वो आएंगे ही नहीं कोशिश करने पर भी नहीं आएंगे तब तुम बार बार कहना महाराज अब आप बताओ कैसे होगा इतने लोगों की रसोई खराब हुई है तो कहते देखो भाई हम भोजन करते तो कुछ आशीर्वाद देते तो अब बिना भोजन के ही वरदान ले जाओ तो मांग लेना कि जो हमसे अकारण द्वेष करते हमारे शत्रु उनका समूल नाश हो जाए वरदान मांग लेना बोले ठीक है ऐसा ही मांग लिया महाराज महाभारत में तो नहीं लिखा है लेकिन एक प्रसिद्धि और है कि खाएं भीम सकुनी दुर्वासा जी बोले एक वरदान और हम देना चाहते हैं मांग लो भीमसेन से कहा बोले हमारी खुराक बहुत तेज है शौचालय में बहुत समय शौच में चला जाता है तो क्या चाहते हो बोले भोजन हम करें डोल जाने की सेवा मामा जी की रहे शकुनी जी की तो जब कभी शकुनी जी को मजा चखाने का मन होता तो दस पान शेर मिर्ची का पाउडर लाल घोर के पी जाते अब क्या दशा होती होगी इसको हम वर्णन नहीं कर सकते द्रौपदी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है और द्रौपदी से भी श्रेष्ठ भक्ति उत्तरा की है उत्तरा में द्रौपदी के अपेक्षा विश्वास और अधिक दृढ़ है इस बार नासिक कुंभ के अवसर पर उत्तरा की भक्ति की चर्चा हमने विस्तार से की थी अद्भुत है उत्तरा की भक्ति तो हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यही है कि पुरुष भक्तों में नारी भक्ताओं की भक्ति श्रेष्ठ है पौराणिक तो भक्तों और कलयुग के भक्तों में धन्य है कलिकाल के भक्तों में मीराजी की भक्ति की कोई बराबरी करने वाला है भक्ति निशान बजाई के काहू शान बजा के ते काहूते नाहन लोकलाज कुल श्रृंखला तजमीरा इसलिए मामा जी ने बहुत सुंदर गाया है हरी की प्यारी मीराबाई बाई गौरव राजस्थान की हा राजस्थान गोपी का प्रेम प्रकट कल जुग दिखाया कितने भक्तों का स्मरण करें महाराज बहुत भक्त हमारे ध्यान में उपस्थित हो रहे हैं लेकिन अब किन किन का नाम ले सबको प्रणाम करते हैं रत्नावती आद्भुतराज नृपू भक्त भूप रत्नाव कथा कीर्तन प्रीति वीरभ तन की भावे कथा कीर्तन प्रीत वीरभन की भाव महाम छ नित्यनंद लाल चरण चिंतवन भक्तिमय माग जदारी चरण चिंतावन भक्ति महिमा जा पति पर लोग तो नियो टेक अपनी नहीं तारी पारी बल्पन सवे विशेष ही आमेर सदन सुन का बल्ल पन सवे विशेष आमेर सदन सुनगा पृथ्वीराज बधरना चरित्र रत्नावती जी का महाराज जी ऐसा चरित्र जिसने अपने जेठ और अपने पति को साष्टांग बंदन करवा दिया हो भक्ति के आगे ऐसा चरित्र के सिंह में नृसिंघ का अवतरण करा दिया हो ऐसा चरित्र कि पूर्ण युवावस्था में राज राजमहल का राज भोगों का त्याग करके उन घुघराले काले काले केशों को जो इतर फुलेल से भीजे थे उनको मुड़वा दिया हो इसलिए नाभाजी ने भक्त भूप कहा भक्त भूप भक्तों का भूप कहा उसे इसी कोटि का भक्तमाल में एक चरित्र है यह है श्री भक्तिमती करमेती बाई ये दो चरित्र क्षत्राणियों के हैं राजकुल के हैं एक मीरा जी का और एक रत्नावती जी का किंतु ये चरित्र विप्रकुल की कन्या का चरित्र है कोबड़ छोट कहत अपराधु अपने अपने स्थान पर सब श्रेष्ठ है मीराजी मीराजी के जैसी मीराजी हैं रत्नावती जी के जैसी रत्नावती हैं लेकिन जब हम करमेती जी के चरित्र का विचार करते हैं तो करमेती जी के जैसी तो करमेती जी ही हैं, महाराज जी रस रसानुभूति का पक्ष रसोपासना का पक्ष और वैराग्य का पक्ष करमेती बाई का सबसे उत्कृष्ट है करमेती वाई वृंदावन आने के बाद वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं और उस काल में वृंदावन में कर्मेती ने निवास किया जिस काल में वृंदावन में मानव शरीर में अकेली कर्मेती थी आप सोचिए भक्तमाल में वर्णन है वैसा तीर्थयात्री आते थे मथुरा से वृंदावन को प्रणाम करके चले जाते थे पंडा कह देते थे कि वो तो नित्य विहार स्थली है वहां जाने वाला आदमी या मर जाता या पागल हो जाता है लोग वहीं से दंडोद करके चले जाते थे और करमेती के शरीर की रक्षा सिंह व्याघ्र आदि उनकी चौकीदारी करते थे कर्मेती के शरीर पर वस्त्र नहीं थे एक वस्त्र कब तक रहेगा नाशवान है गल गया फट गया संपूर्ण शरीर में ब्रजरज और पत्तों से उनका शरीर छाल और पत्तों से उनका शरीर ढका रहता था उनके विशाल काले काले केश जटा बन गए थे हमारे महाराज जी कहे इतने बड़े जटा का गुच्छा बन गया था कि उसी को वो कमर पर लपेट लेती थी पत्तों से ब्रजरत से शरीर उनका आच्छादित रहता था इस वैराग्यपूर्ण रहनी में वृंदावन में निवास का दूसरा उदाहरण प्राप्त नहीं अद्भुत है अद्भुत प्रीति है जिसने जीते जी अपने संपूर्ण कर्मों की इतिश्री कर दी हो सारे कर्मों को ही समाप्त कर दिया अथवा कर मैत्री कर से कर हो गया किससे मैत्री करो शरीर से कि संसार से बोले ये शरीर संसार दोनों विनाशी हैं इनसे दोस्ती करने योग्य नहीं है मित्रता नहीं करनी चाहिए मित्रता तो श्री राधा माधव से करनी चाहिए युगलवर से करनी चाहिए अद्भुत भावना रसोपासना श्री कर्मेती जी की है कर्मेती जी के चरित्र की प्रसिद्धि न होने का कारण है उनकी अत्यंत अत्यंत अंतर्मुखता वो बाहर आती ही नहीं अंतर्मुख रहती किंतु नाभाजी कह रहे कठिन काल कल जो मैं निष्कल करे काल कल में जो करे न स्वरपति रति त्यागी कृष्ण पद रति जोरी न स्वरपति रति नुँ नुँ सबे जगत की फर्क सबे जगत की पास तरक तुम कार्य निर्मल कुल कान्थया अन्य पर सा जिन जाय निर्या धन्य पर जाई विद्युत वृंदावन वास संत मुख करत बड़ा हाँ जी वृंदावन वास संत मुख करत बड़ा संत संत सब करत बड़ाई नहीं संत मुख करत बड़ाई महाराज जी कहते थे कि संत मुख करत बड़ाई का तात्पर्य यह है कि वृंदावन के संतों के मुख जब खुलते थे मुखरित तो जब होते थे वृंदावन के संत तो अपने गुरु भाई अपने शिष्य और अपने सखाओं की मंडली में बैठकर रस्तुओं की मंडली में कहते थे भैया भजन करे तो करमेती जी के जैसा करें एक स्वर से वृंदावन के रसिक कर प्रेरणा लेते संत मुख करत ब संसार स्वाद सुख पान्त करी फेर नहीं तन दिन संसार स्वाद सुख पान के समान त्याग सबसे श्रेष्ठ त्याग है मल के प्रति उतनी घृणा नहीं होती जितनी घृणा बमन के प्रति होती दूसरे को बमन करते हुए देखकर बमन आने हो, आनेटिंग शुरू हो जाती है बमन शुरू हो जाती है। इसलिए त्याग जो है वो बमन त्याग उस श्रेष्ठ है संसार का त्याग बमन के समान कर हमारे वृंदावन में नाभाजी ने संसार स्वाद सुख बांत ज्यो दुहरूप सनातन त्याग दियो श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी जी के संबंध में भी कहा इन्होंने बमन के समान संसार का त्याग किया और क्रमेती बाई के संबंध में कहा इन्होंने बमन के समान संसार का त्याग किया आज तो समझो कि एक प्रकार से केवल भूमिका ही बन पाई कि नारी भक्ताओं में श्रेष्ठ भक्ति है हैं और उनमें कलयुग के भक्तों में वृंदावन की नारी भक्तों में करमेती की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है कठिन कली काल कलिकालहू में मामा जी की रचना है कठिन काल कल का में अस प्रेम भक्ति दृढ़ पाए आ बचन कर्म मन निष्कलंक निबे कर्मे दी आ कठिन काल कलिकाल में अस प्रेम भक्ति दृढ़ पाए हाँ वचन कर्म मन निष्कलंक मि कर में दीवाई हाँ वचन कर्म मन निष्कलंक निब कर में दीवाई हाँ वचन कर्म मन निष्कलंक नि बही कर में दीवाई राजस्थान की धरणी धन धन्य खंडेला गामा राजस्थान धरण धन्य कुलन धन्य कुल थड़ा धन्य पितु परशुराम शुभ नामा धन्य धन्य कुल धड़या धन्य पितु परशुराम खावत नरपति के राज प्रोहितिज गुण धामावत नरवती धन्य धामा। मातु जो प्रगति ऐसी कन्या रत्न ललामा धन्य हाँ, मातु जो प्रगति ऐसी अगलों जागत माई रही कीर्ति मन कर में निष्कल अगलों जाकी जगत माई वचन कर्म मन निष्कलंक निवही कर में दीवाई वचन कर्म मन निष्कलंक निवही कर में दीवाई वचन कर्म मन निष्कलंकर्म में दीवाई गोपी प्रेम की दिव्य कथा सुनी तो भाव जमिलो प्रेम के देव कथा सुनिए जमी जगत जाल ते उफरत हुए मन श्याम सुंदर में रमिलो जगत जाल से उफरत हुए प्रवाहति सुंदर जाके सनु आए सहमिलो प्रभ प्रवाहति सुंदर जाके आय सहमो माया कटक प्रचंड सदा को चरण कमल में आ माया सदा को चरण में हो जब इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं तो रोमांच होता है मामा जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों वंदन करते हैं ये वैष्णव जगत का उपकार जो उनके द्वारा हुआ है उसके लिए रसिक समाज सदा उनका ऋणी रहेगा क्या शब्द हैं भव प्रवाह अति दोस्त जाके आय सहम भव प्रवाह अति दोस्त जाके आय सहम गो माया कटक प्रचंड सदा को चरण कमल में नमी गो माया ते ले, ले शाम सुपन तेज तज प्रपंच शरणारी आशिषुपन ते तज जद प्रपंच्याम शरण शरणाई वचन परम वन निष्कल श्याम आ वचन कर्म मन निष्कलंक निषल गर्म आ कठिन काल कली कल का में अस प्रेम बिदृ पाई आ वचन कर्म मन निष्कलंक निष्कल भूमिका के साथ हम कमरे तीजी के चरणों में प्रणाम करते हैं लाइव कथा है इसलिए समय अब थोड़ी देर में शेष होने वाला है अभी कुछ सूचना संदेश आरती प्रसाद लेकर के आप लोग प्रस्थान करेंगे जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री गंगा बन धाम जय जय श्याम श्री वृंदावन सभी बैठिए जय जय श्याम माता जय गोपाल अभी आज कथा के क्रम में पूज्य महाराज जी ने एक बात कही थी कि गौमाता के लिए एक ऐसा बड़ा साइड हो जो सौ बाई दो का हो लगभग जिसमें कोई ऐसा संकट का काल हो तो गौमाता एक साथ रह सकें तो हम लोग भक्तमाल की कथा सुन रहे महाराज जी और भक्तमाल कथा के प्रारंभ में है कि गुरुजनों के मन में जो बात आती है वो शिष्य लोग जरूर पूर्ण करते हैं महाराज जी ने व्यासपीठ से कहा इसी बीच में इस सौ बाई दोषों के सेट बनाने का संकल्प कुछ लोगों ने किया है उसमें एक तो हमारे महापुरुष संत पूजश्री देव प्रकाश जी महाराज एवं संजीव रावत आगरा वालों की ओर से उन्होंने कहा इस सेट के लिए हम सेवा अर्पित करेंगे और इसकी लगभग अनुमानित राशि पचास लाख रुपया होगी वो संपूर्ण सेवा करेंगे विचार करें इस पावन कार्य में संतों का भी कितना बड़ा सहयोग है जिन पूज्य स्वामी श्री देवप्रकाश जी महाराज का हम नाम ले रहे हैं वो वाकई में ऐसे अद्भुत संत हैं जैसे महाराज जी कहते हैं ना संत का स्वभाव गौ जैसा उनका स्वभाव बिल्कुल वैसे ही है बड़े सरल और बड़े स्वज हैं तो उनके द्वारा 50 लाख की सेवा का आश्वासन जो भी सेवा में लगे और ये कथा चेन्नई वाले प्रिया जी की ही होनी थी आपको पता है पर वो श्यामल न सुन करके बिहारी सुन रहे बात इतनी सी है तो उन्होंने भी अधिक मास में पहले पंद्रह लाख की सेवा की थी पर इस कथा के निमित्त तीन लाख की सेवा उन्होंने और देने का संकल्प किया है बहुत बहुत साधुबा और श्री हमारे गोपेश बाबा के मार्फत कोई बाईस हजार रुपया मंजूर टानी जयपुर से उन्होंने भेजा है श्री कमल नयन रामानुज दर्शन संस्कृत विद्यालय श्री हरदेव मंदिर के पूर्व प्रधानाचार्य श्री हरदेव पीठाधीश और सीमा जगत गुरु श्री देवनारायणाचार्य जी के शिष्य आचार्य कृष्ण किंकर जी महाराज एक लाख रुपया गौमाता की सेवा में समर्पित करते हैं बहुत बहुत साधुवाद चिरंजीलाल पुरोहित राजस्थान से इन्होंने इनके जो बच्चे हैं वो नित्य प्रत्ये महाराषि ने कहा था कि गौगा जैसे गौग्रास रोज निकाल लें तो उनके बच्चे भी जो उनको मिलता है अपने पॉकेट खर्च के लिए उसमें से कुछ कुछ वो एकत्रित करते रहे और 24,111 रुपए उनके बच्चों ने प्रदान किया है बच्चों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें जो भी अपने माता पिता परिवारी जनों से प्राप्त होता है उसमें से कुछ ना कुछ अंश हम पूजा गौ माता की सेवा में समर्पित ज़रूर करें जगमोहन जी चाणक्य सुमित्रा देवी चाणक्य जयपुर सत्संग आयोजन हुए तो उन्होंने ग्यारह हज़ार की सेवा की है बहुत बहुत साधुवाद मथुरा के एक ब्रजवासी भक्त हैं इन्होंने ऐसा संकल्प किया है कि 10 साल तक हर महीने इक्यावन रुपए रुपये गौ माता की सेवा में समर्पित करेंगे बहुत बहुत साधुवाद तो आप सभी हरि भक्तों से एवं संस्कार के माध्यम से सुन रहे सभी गौभक्तों से प्रार्थना है ऐसे ही गौसेवा के पवित्र कार्य को आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इन महापुरुषों का जो संकल्प है इनका जो विचार है कि एक भी गाय कसाई के हाथ न जाए हमारे गाय का रक्त पृथ्वी पर ना पड़े तो निश्चित इस संकल्प की पूर्ति होगी इसमें कोई संदेह नहीं है हमें विश्वास है कि महापुरुष जो संकल्प करते हैं वो परिपूर्ण होता है जैसे महाराज जी ने अभी अभी एक सेट का कहा था तो वो देखो परिपूर्ण हुआ और महाराज जी के हृदय में एक भाव और आया था और वो भाव बहुत दिन से चल रहा था कि हॉस्पिटल भी बनना चाहिए तो हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई हरिभक्त कोई गौभक्त ये प्रेरणा उसके हृदय में होगी और जल्दी से जल्दी जैसा महाराज श्री चाहते वैसा हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा और गौमाता को सुविधाजनक चिकित्सा प्राप्त हो सकेगी एक और हमारी संस्था का प्रकल्प है जैसे महाराज श्री ने प्रथम दिन की कथा में कहा था कि नित्य प्रति गौग्रास निकालना चाहिए और उस गौग्रासम प्रसाद पाने बैठे उसके पूर्व कुछ ना कुछ गौ माता को समर्पित करें वैसे पुराने समय में हमारे का नियम था प्रथम रोटी गौ माता को दी जाती थी पर वो परंपरा प्राय अवलुप्त जैसी हो गई है फिर भी गौग्रास सबको निकालना चाहिए इस भाव से महाराषि ने कहा तो एक संस्था के द्वारा प्रकल्प है एक गोलक हमारे यहाँ से दी जा रही है पहले ये गोलक हमने निशुल्क दी थी लेकिन ऐसे ही लोग प्रसाद की तरह गोलक को ले जाते फिर उसका पता ही नहीं चलता कहाँ गई इसलिए इसकी राशि 200 रुपए रखी है नित्य प्रति आप गौग्रास निकाल करके इसमें समर्पित करेंगे और जब ये भर जाए तो आप गौ माता की सेवा में इसको ला करके दें बहुत बहुत आप लोगों की वह गौ माता की सेवा में राशि समर्पित होगी अब हम आप सभी से बार बार यही प्रार्थना करेंगे कि इस कथा के माध्यम से इसका उद्देश्य एक ही है कि जड़खोर गौधाम जैसे महाराष जी ने कहा और आप सब इससे कोई छुपी बात नहीं है सबको ज्ञात है कि इसमें गौशाला संकट में है लेकिन आप सबके इस सहयोग से आप सबके इस पावन संकल्प से इस भाव से गौ माता संकट से मुक्त होंगी गौ सेवा होगी आज महाराष जी ने खूब गौ महिमा कही और गोदान की महिमा उसमें आई है लेकिन हमारे मन में भाव आ रहा था गोदान का मतलब ये नहीं कि गाय को लेकर के किसी को दान कर दें, गोदान का तात्पर्य है गाय के निमित्त आप गुड़ भूसा चारा सेड आदि के निर्माण का दान करना यही सही मात्रा में गोदान है जिस सेवा को गौमाता आपकी निश्चित रूप से स्वीकार करती है और करेंगी तो आप सब हरिभक्त ऐसे ही भक्तमान कथा भागवत कथा के माध्यम से महाराज जी की वाणी का लाभ लेते हैं अब हम अधिक विक्षिप नहीं बनेंगे कथा का तो विश्राम हो गया है आरती का समय है आरती होगी वैसे महाराज जी ने आज पूर्व में कहा था कि बीच में बोल दो पर हिम्मत नहीं होती बोलने की इतनी मधुर कथा होती है और सत्य तो यह है महाराज जी जब कथा करते हैं तो ऐसा लगता है अब हमें लगता है और जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें भी लगता होगा बीच में अगर पहुंच जाएं, तो लोग सोचते होंगे ये कहां से आ गए इतनी रसमई कथा क्योंकि जब महाराज कथा करते मिथिला का प्रसंग कहते तो ऐसा नहीं लगता कि हम मिथिला पहुंच गए मानो मिथिला ही यहां आकर के प्रकट हो गया वृंदावन का जब प्रसंग कहते ऐसा लगता है मानो वृंदावन प्रकट हो गया है संपूर्ण रस ऐसे महाराज जी उनकी वर्णन करते हैं ऐसे लगता है वो दृश्य सामने प्रकट हो रहा है तो आइए अब हम संभल करके भक्त महाराजी की आरती करेंगे जय श्री आराम जय गो माता जय गोपाल तो धन्य नावा वारती की आरती आरती हरे यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे इस धन्य नावा वारती की आरती भगवत की कथा सब विश्व मंगल नर जाति जब माया दिवस अज्ञान तम में पग गए न जाति जब माया दिवस अज्ञान तम में पग जग गई जगमग गई आवाज भी जग लग गई जगमग अज्ञान माया मोह तुम की काली म कलगी दुले माया मो तुम की काली मा प्रेम समता सत सुख सुचे कंज कल खाए गिली सत प्रेम समता सत सुख सुचे कंज कल खाए थल खल कली मल सकल उडगन प्रवाहक हो गए थल मल गये उल्लोलि प्रभाक हो गए।, तब सब पतिक गए सब सब पथिक सुंदर सुखद हरी भक्ति पद को पा गये सब सब पथिक सुखते हरि भक्ति पत को पा गई इस वक्त माला के सकल हरी भक्ति जन्मदाया या करो भांत माना के सकल हरि भक्त जन दया करो सच्ची अहिंसा भक्ति में भी ज्ञान देव माया सच्ची अहिंसा भक्ति में भी हरे की कथा सब विश्व का मंगल करेती हर भगवती की कथा सब विश्व मंगल करे, करे। जल नो शीतलीकरण पुष्प देवता नमस्ताभ्यात्मा वंदनम पात्र मध्य स्तम भ्रामित मनुष्य जय शराम जय गो आप आप हरि भक्त खूब भाव से प्रेम से महाराष्ट्री की वाणी का लाभ ले रहे हैं हमने कल भी आपसे निवेदन किया था अपने गौशाला के प्रकल्प बताए हुए थे ऐसे जड़खोर गोधाम का नाम सुनते हैं जब महाराज श्री बताते हैं ना कि श्री कृष्ण की यह गौचारण स्थली है और वाकई में वहाँ जाकर कैसा लगता है कि हम निश्चित रूप से उसी गोकुल में उसी ब्रिज में आ गए जहाँ श्री कृष्ण गौचारण करते थे तो न चाहने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का मन करने लग जाता कि हम दो चार दिन यहाँ रहें जैसे महाराष्ट्र जी ने कहा वहाँ आज भी ऐसे संत रहते हैं जिनको प्रातः है चार बजे घड़ी घंटे की आवाज़ आती है आरती की आवाज़ आती है तो प्रायः लोग चाहते कि हम दो चार दिन रुकें पर रुकने के लिए हमारे गौशाला में उतनी व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी हरि वक्त रुकना चाहते वहाँ रह कर के गौसेवा करना चाहते हैं गौ माता का पूजन दर्शन अपने शरीर से भी उनकी सेवा करना चाहते हैं उसके लिए हम लोगों का ऐसा विचार है कि दस कमरे बनवा दिए जाएँ अतिथियों के लिए साधकों के लिए जो जाके कुछ दिन वहाँ रुकें तो एक कमरे की लागत लगभग पाँच लाख रुपए आती है जो भी कभी कभी गौशाला में जाकर के रुकना चाहें उनका ऐसा मन है तो ये राशि देकर के अपने कमरे बुक करा सकते हैं और वहाँ आप कुछ दिन निवास कर सकेंगे हमारी गौशाला में संत खूब मात्रा में रहते जैसे महाराज जी ने कहा हमारी जड़खोर गौधाम की गौशाला की जो व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ संतों के निर्देशन में गौशाला चलती है और सब लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन संत ही उसके व्यवस्थापक हैं संतों की देखरेख में गौ माता की सेवा हो रही इसलिए गौ माता बहुत स्वस्थ और प्रसन्न हैं तो संत खूब पहुँचते क्योंकि जहाँ संत सेवा जहाँ संत रहे तो संत जाना चाहते हैं तो वहाँ आज संतों की सेवा होती पर संतों को रहने की उतनी जगह नहीं है किसी हरिभक्त के मन में प्रेरणा हो वो संतों के रहने के लिए कुटिया अगर बनवाना चाहें तो उसकी राशि लगभग तीन लाख पचास हजार रुपये आती है आप उस सेवा को समर्पित करके संतों के आवास की व्यवस्था आप करा सकते हैं हर रोज का खर्चा हमारे गौशाला का तीन लाख रुपए है और एक और हमारे गौशाला का प्रकल्प है संकल्प है कि आप आजीवन के लिए एक गौमाता को गोद ले लें जैसे पहले हमने हर मास का रखा था आजीवन के लिए वो एक गौमाता आपकी हो जाएगी ये हमको पढ़ना नहीं आता जी एक गौमाता आपकी हो जाएंगी उसके माध्यम से कम से कम अंत समय पर वो हमें गौ की याद तो आएगी क्योंकि धन संपत्ति और सब चीज की याद अंत में आए और एक गौ भी आपकी होगी तो अगर गौमाता का स्मण अंत समय करोगे तो निश्चित रूप से बैतरनी से पार होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है तो एक गौमाता की एक आजीवन जो आपकी हो जाएंगे उसके लिए सदस्यता रखी गई है एक लाख रुपए, एक लाख रुपए दे करके जड़खोर गौधाम में आपकी एक गौ माता आजीवन के लिए विराजी रहेंगी आप समय समय पर जाएं, उनका दर्शन करें उनकी सेवा करें ये हमारे जड़खोर गौधाम के प्रकल्प हैं और गौ सेवा के साथ साथ लोग स्वस्थ हों लोगों की मानसिक चिंताएं भी दूर हों शारीरिक रोग दूर हों इसका भी प्रयास हमारे संस्थान के द्वारा चल रहा है तो गौमूत्र गोबर गौ से उपार्जित औषधियाँ बनाई जा रही हैं कार्य चालू है भी कई औषधि हमारे यहाँ से बनी है जैसे महाराज श्री कहते प्रत्येक व्यक्ति को नित्य गौमूत्र लेना चाहिए और महाराज श्री के इस वाक्य को सुनकर के एक नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जो संकल्पित होकर के गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं नित्य प्रति खाली पेट वो गौमूत्र लेते हैं उससे उन्हें इतना लाभ है उनकी मानसिक स्थिति तो अच्छी हुई है शारीरिक रोग भी उनके दूर हो गए वो स्वस्थ हो गए हैं तो ऐसा प्रकल्प हमारे संस्थान के द्वारा भी है जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनका गौमूत्र निकाल करके अर्क बनाया जाता है उसका आप लोग सेवन कर सकते और भी औषधियाँ हमारे जड़खोर गौधाम से बन रही हैं आप वहाँ कार्यालय में जा कर के संपर्क करें और जो गोलक की बात हमने कही थी वो गोलक भी आपको कार्यालय के द्वारा भी प्राप्त हो जाएगी कई लोगों के फोन आते कि महाराज हमको सेवा करना चाहें व्रज में नहीं आ पा रहे तो कैसे करें तो संस्कार के माध्यम से आप सुन रहे होंगे नीचे एक लाइन चल रही है उसमें हमारे जड़खोर गोधाम का पूरा नाम पूरा पता मोबाइल नंबर और बैंक की खाता संख्या भी चल रही है तो आप जहाँ हैं वहाँ रह कर के ऑनलाइन जमा करा कर के गौ सेवा के भागीदार बन सकते हैं इसलिए जो जहाँ है वहाँ रह कर के गौ सेवा करें महाराष्ट्र तो कहते जो जहाँ है वहाँ से गौ सेवा हो सकती और आप वहाँ से गौ सेवा कर सकते बस हमारे हृदय में वो भाव हो गौ सेवा करने का तो निश्चित रूप से हम गौ सेवा कर सकेंगे तो आप सभी हरिभक्तों से प्रार्थना है जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सबसे प्रार्थना है आप सब गौवृत्ति बने गौ माता की सेवा का संकल्प लें आप सब निश्चय कर लें कि हम अपने दैनिक उपयोग में भारतीय देसी गाय का दूध दही घी इसका ही उपयोग करेंगे फिर आप देखें इसका कैसा अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होगा कितना लाभ आपको मिलेगा ये कहने का विषय नहीं पर जो इस कार्य को करने लग गए हैं आप उनसे पूछें वो अनुभव कर रहे हैं और एक दो नहीं हजारों लोग ऐसे हैं आपको हम बताएं कुछ समय पूर्व हमारे एक बृज की चौरासी कोष की यात्रा गई थी उसमें एक दो चार लोग नहीं हजारों की संख्या में लोग थे और आप लोग जानते हैं प्राय ऐसे लोग थे जिन्हें कोई ना कोई बीमारी की शिकायत है किसी को डायबिटीज है तो किसी को कुछ है लेकिन वहाँ उस मास लगभग 22 दिन की यात्रा में सबको विशुद्ध भारतीय देसी गाय के घी से निर्मित मिष्ठान, देसी गाय के दूध का काढ़ा और उसी से उपार्जित तो तो उनके सारे रोग समाप्त हो गए जो बिना दवा खाए कुछ खा नहीं सकते थे उनकी दवा बंद हो गई है वो महाराज प्रेम पूर्वक आज रह रहे ऐसा कितना चमत्कार हुआ है तो गौमाता निश्चित रूप से सबको स्वस्थ करने वाली है हमारे शारीरिक रोगों को स्वस्थ कर